गुरु पद वंदे नित्वा भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्यभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन राधिका राधि चरणदय गोपीजन सामूत बिंदवनमनोहर पंचाकश कृपा सिंधु पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंगिरी यम वंदे परमानंदमाधव बिन्दावी तुलसीदेव पिया वै केशवश्व शन भक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजी वन देवी सरस्वती वैसम तथो जो मुदीर संकर्तने कृष्णकथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमदजगोद देय सदाभव ममीष्टोहम तेस्प शिव विरछ नुत शरण्यम भीतातिहम पुनतपालीपोत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्त सुपि तुराजक्षी धर्मी अर्जवचसा जगगा दुरण्यम माया मे गैत्यपीत वंदे महापुरश ते चरण यद्लवनखचंदमि छटाया विस्फुरी किमें गुप वध स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारमती चाराधिकमयि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य बहुनंद सियाद गाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे आजनुलंबित भुजौ कन का संकेतनकमलायताक्ष विषाबर द्विजर जुगध वंदे जगत्भूतारों करु। प्रणम से गुरु भूय से कृष्ण करुणारणव लोकनाथम जगचु शिशुख तमिदेव पुषोपुराण तमावर्ण सुवता संसार सुंद्रसे भजामे भगवतो स्वूप बागी सजस्व सजस्वे लक्ष्मीजस्व चक्ष जृदय संवी तंग सिंहमी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम नारी स्वनुभ नीदेश दृष्ट वम गोहां एक मंशो वसदी विकार मनस विचित बार बार शिशिभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पोपा जी ने बताए जब गुरुचरण से लगन टूट जाता है तभी दुनिया का जितना समस्या जितना सारे अभाव सब घेर लेते हैं जिस मुहूर्त जीवात्मा गुरुचरण से बिछड़ जाते हैं उसी समय जितना दुनिया का जितना अभाव जितना समस्या जितना सब घेर लेते हैं गुरुचरण आश्रय करना कोई मामूली बात नहीं है गुरुचरण आश्रय के लिए बहुत दिन तक ये सब कथा सुनना पड़े तो अनुभव होगा गुरुचरण आश्रय किसको बोला जाता है जब तक गुरुचरण आश्रय ना हो तब तब अपराखित जगत की ये सब शब्द ब्रह्म सुनने का भी अधिकार नहीं होते सुनने के लिए बैठे लेकिन सुनने का जो जगत है वो नहीं आता जब गुरुचरण में संपूर्ण आत्मसमर्पण तो होता है तभी ये ओरल रिसिप्शन ये जो कान है इसमें सारे गंदगी है अनंत जन्म का सुनते सुनते कान खराब हो गया इसको जब गुरु कोरोना के द्वारा गुरुदेव के कृपा के द्वारा जब अपरा जगत का कथा धीरे धीरे पूर्ण करुणा होया तब तो अपरा जगत का कथा धीरे धीरे समझ में आने लगे उसका पीछे पहले समझ में नहीं आता बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट है घटनाएं हैं बहुत पहले पौपाध जी का पास भी बहुत सारे आदमी आए थे बाद में प्रभुपात का आश्रय लिए लेकिन पहले जो पाँच सात दिन सुने बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बोले क्या बोल रहा है जैसे लगता है वो अपना ही अच्छा है बारे दुनिया सब खराब है ऐसा बोल के चला जाने का कोशिश की, क्योंकि वो जो संग किया था वो तो वास्तव साधु संग नहीं था वो जो संग किया था वो संग सत्संग बिल्कुल नहीं था कौर्मी ज्ञानी व्याभिचारी अन्यभिलाषी सारे इन लोगों का साधु बेश देखकर उन लोगों का संख्या इसलिए उसका आख्यल नहीं है किसी मिशन ये मिशन वो मिशन इधर तो अच्छा काम हो रहा है ये सब बातें सुना है ये कभी वास्तव साधु संग नहीं किए हैं इसलिए वो बोला ये सब क्या बोल रहा है जैसे कि ये अपना ही अच्छा है और बाकी सब खराब है बाद में जब एक बड़ा वैष्णव उनको बोले देखो वैष्णव स्वप्रकाश वस्तु है इनको तुम तो अपना बुद्धि से विचार करने का कोशिश मत करो तुम वेट एंड सी अपेक्षा करो धीरे धीरे सुनते रहो इनके कीपा आपका जीवन में आते रहे तो जब ही कीपा आते रहेगा और स्वप्रकाश हो तो स्वयं आप समझ जाओगे छुट्टी लेके आए थे एक महीना का और सात दिन का बाद बोले दूर अच्छा नहीं लग रहा हम जाना चाहते फिर जब परमानंद बाबू ने अनुरोध किए विनती किए मेरा बात तो सुनो उनका ही गांव का है एक साथ छोटे में था मेरा बात सुनो और थोड़ा दिन सुनो फिर इसके बाद देखोगे तुम्हारा सारे समझ में आएगा मीठा लगेगा तो इनके कहने से फिर सात दिन सुना दस दिन सुना उसके बाद अनंत काल के लिए पौपाधि चरण के दास बन गया उनका नाम क्या है सिला कुंजो बिहारी विद्याभूषण जो पोस्ट ऑफिस में जीपीओ में काम करता था बाद में हुआ था सिला भक्ति तीत तो गोसाई महाराज ऐसा सिलो भक्ति तो माधव गोसाई महाराज भी उनके पूर्वाश्रम का छोटा नाम तो गणेश और जब थोड़ा दोस्त कोई दो चार दोस्तों के साथ एक साथ मायापुर दर्शन के लिए आए तो सुने थे उधर सब चैतन महाप्रभु का सब लीला बिलास का सारे स्थल ही जोगपीट भी देखेंगे और जाएंगे और ऐसा ही ठाकुर जी का अरेंजमेंट है जब दर्शन करके इधर से इधर से दर्शन करके आ रहे थे तभी प्रोपात का सामने पड़ रहा लाइब्रेरी से उतर कर आ रहे और इतना सुंदर सब नौजवान सुंदर लड़का देख कर वो ठड़ा हो गए और दंडवध करना तो आता ही है दंडवध कर दिया उसके बाद पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो बोले यहाँ से आए किस्ती आए हो बोले महाराज मायापुर का जो चैतन महाप्रु का स्थान है दर्शन करने के लिए आए यहाँ विग्रोह दर्शन करने के लिए आए दर्शन हुआ तो वो तो घबरा गया बोले दर्शन हुआ मतलब दर्शन करने आए मंदिर खुला है हमने गया इसका मतलब क्या है दर्शन हुआ तो चुप हो गया बोले क्या बात है इसका माने क्या है बोले देखिए बात यह है अपरा की जगत का जो झांकी है इसको प्राप्त करने का पहले ये कानों से सुनना पड़ता है उसके बाद आपका दर्शन क्रिया खोलता है नहीं तो होता नहीं तो कान से कान से देखा जाए कान से देखा जाए विचार ये हैं ऐसा करते करते जब प्रभुपाद का प्रवोचन सुनने लगे तो पूरा समझ में आया कि महाराज सती सत्य बात है जब गुरु वैष्णव चरण से बिछड़ जाते हैं थोड़ा भी जरा सा भी हट जाए तो आज नहीं तो कल वो तो ऐसा दफा हो जाएगा कि गुरु वैष्णव का जो सिद्धांत तो है विचार है उससे बड़े दूर हट जाए सिलोभक्तिवल्लभ तत्तुग्री महाराज का अनुगत तो देखने का लायक है मेरे गुरु जी बोलते थे ऐसा अनुगत तो हमने देखे नहीं ऐसा विनम्रभाव ऐसा अनुगतव इनके अगर जो परमस्व भाव है इनका कोई इसी चीज का अगर कोई नाजायज फायदा लेना चाहे तो उसको तो नरक अनंत काल के लिए नरक मिलेगा ना नाजायज़ फ़ायदा महाराज ऐसा है तो फ़ायदा ले ले और असुविधा क्या है सारे मिल जाएगा जो श्लोक देके पहले शुरुआत किया था बड़ा सुंदर श्लोक शिला शंकराचार्य जी का लिखा हुआ लेकिन पहले हम शुरुआत में पहले हम शुरुआत में शिल नरोहरी सरकार ठाकुर जी का तिरुभा तिथि है ये तिरुभा तिथि का थोड़ा स्मरण करें थोड़ा बहुत स्मरण करें क्योंकि बहुत सारे चीज बाकी हैं भगवत का सुनने श्री नरहरी सरका ठाकुर जी ये अपना श्री चैतन्य महाप्र का पार्षद थे आपको भी शायद मालूम है क्योंकि कीर्तन गाते हो अगर याद नहीं है तो हमको तो हंसी आएगा नरहरी आदि को रि चामर डुलायो रोज बोलते हो हर वक्त लेकिन नरोहरी कौन है नरहिस सरकार ठाकुर कौन है विचार से तो ये चैतन्य महापौ का पार्षद है ही है नरोहित सरकार ठाकुर का अपना स्वरूप है यही स्वरूप नरह स्वरि का सर, सरकार ठाकुर का जो स्वरूप जो स्वरूप लेके वो भजन कर रहा है चैतन्य महापोह का ये जो स्वरूप है ये तो पक्का स्वरूप है ये स्वरूप जो है इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का भजन चल रहा है अर्थात नव धाम में स्थान मिला है और एक स्वरूप है जो स्वरूप में राधा गोविंद का विलास में वो सेवा कर रहे इसी में शिल कोवि कर्णपुर जी शिवानंद सिंह जी का छोटे लड़का इन चैतन्य महाप्रभु का ही पर्षद है ये कवि कर्णपुर जी चैतन्य महापुर का पूर्ण खिफा मिला था सब कोई कोई तो पार्षद है और ये कॉवी कर्णपुर जी हिसाब विचार करके दिखाए ये ब्रज की मधुमति सखी ब्रज के अंदर जो बिलास में राधा रानी का कितना सारे शहैली है सुखी है वो भी एक किस्म का नहीं सुखी मंजरी पृष्ठ सखी परम पृष्ठ सखी बहुत सारे सब प्रिय नर्मा सखी ये सब एक बिछा नहीं कब तक तो पहुंचोगे उधर एक साधक को पहले गुरु वैष्णव क्या करता है प्यार करके उसको आस्वादन करा देता है जब आस्वादन नासा चढ़ गया जैसा सुखदेव गोस्वामी को चढ़ाता उसके बाद जब आता है तो उसको धीरे धीरे दिखाता है देख कहां तक जाना है तेरे को और कहाँ तो अभी है वो बड़ा बात नहीं वो जा सकता है। आराम के साथ जा सकता है। जैसे पूर्व महाजन रोग जैसे दिखाया रास्ता उसी रास्ता में उसी मार्ग में चलना शुरू कर दे अभी से तो तू भी पहुंच जाएगा ये जो प्रिय नर्म सखी किदास कबीराज गोस्वामी जो है ये प्रिय नर्म सखी है ये प्रिय नर्म सखी राधा रानी स्वयं विश्वनाथ चकवर्तीवाद जी को बताए ये मेरा प्रिय सखी है तो इसके लिए कोई चिंता मत करो ये जो लिखा है तो ठीक लिखा है बोल के हमने बताया था पहले ये मधुमती सखी मधु देना इनका काम है मधु मतलब आप सुन सुनिए कि दारू ये सोचो ऐसा नहीं जब अपराकृत जगत का बारे में सोचना शुरू कर दो हम तो बिल्कुल कथा नहीं बोलना चाहते पहले क्योंकि हम देखे उसका अंदर में क्या भाव है पहले उसका भाव को पूरा चेंज कर सके तब अपराकित जगत का धीरे धीरे औषधि दे प्राकृत अवस्था में है उसी अवस्था में हम क्या बोले उसको ये सब बोलना तो फौजूल है बेकार है इसलिए प्रभुपाद जी भी बताए बार बार हमने दिखा देगा आपको निकाल के प्रभुपाद का वानी प्रभुपाद ने बोले जब नाम प्रभु का आश्रय लेता है आश्रय ये नहीं हमने नाम किया और नाम तो किया हमने ऐसा ना ये बोल रहा है कि नाम आश्रय आश्रय जानते हो किसको आश्रय किसको बोलता है वो जो स्त्री है आपका आपका आश्रय लिए है ये सब किस्म का आश्रय के बारे में हमने में थोड़ा दिन के लिए सुविधा सुख से ये आश्रय नहीं है आश्रय मतलब अनंत काल के लिए मेरा एक ही उपाय है ऐसा समझ के जब एकदम सब कुछ दे देना गुरुचरण में तब उसका आश्रय बोला जाता है तभी उसका अंदर में पावर आता है ये सब बारे में कल थोड़ा चर्चा करेंगे हम पोपा क्या बोला उसमें गुस्सा होने का कोई बात ही नहीं है ये प्रोपाजी का बात है कब शिष्यों का अंदर में गुरु का भरपूर शक्ति तमाम शक्ति आके विराजमान होते हैं कब वट इज द कंडीशन वो कंडीशन क्या है ये जब तक ना सोने समझे तब तक उसका दीक्षा लेने का जो बहाना है ये पूर्ण मात्रा में कामयाब नहीं होते हैं ये जो मधुमती सुखी ये मधु ये आप मधु समझने तो मतलब मधु का मतलब तो मतलब दारू है और मधु समझते शायत लेकिन ये अपराधिक जगत में जो हम मधु का बारे में बता रहे हैं मधु का और भी भाषा है उसका नाम है नासा चढ़ता है लिखा है लेकिन ये जो मधु बोल के जो हम बात शब्द बोला ये हमारा पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको ला के आपको चका हम बोल सकते हैं तो देखो इसका नाम मधु बलराम जी मधुपान करते हैं ना बलराम जी बहुत मधुपान करते हैं नशा हो जाता है ये मधु ये ये नहीं जो आप सोचते हो ये सोचने से पूरा पतन हो जाएगा इसलिए जब तक प्राकृत अपराखित विषय में कोई कोई भी ज्यादा सभी कोई ज्ञान नहीं हुआ इसको बारे उसका उसका साथ स्फूर्ति भी नहीं क्या क्या चर्चा करें इसका बारे? इसका पास क्या चर्चा करें नाम को जब आश्रय करोगे तब तो प्रभुपाद जी ने बोले अपने आप भगवान का जो महिमा भगवान का जो रूप गुण सारे प्रकाशित हो जाएगा नाम को आश्रय करना पड़ेगा जब तक नाम को आश्रय नहीं करोगे तब तक ये प्रश्न नहीं आता इसका बारे में थोड़ा अभी ये स्वस्थ स्कंध में हमारा समाचार आएगा और जमिल जी का यहाँ थोड़ा चर्चा करने का सुविधा है थोड़ा कर देंगे और नाम प्रभु के कीपा होने का स्वाथ स्वाथ ही आपको भगवान का लीला आदि सब स्फूर्ति प्राप्त तो होगा ये प्रपात जी का कहना बार बार एक जगह नहीं बहुत बार अपना कथा बोलते बोलते अपना वाणी में देखो आप लोगों का जोर जबरस्ती लीला शरण करने का कोई जरूरी है नहीं इसमें आपका नुकसान हो सकता है हम निकाल के देते के निकाल के को दिखाएंगे कहाँ लिखा है कैसा कैसा जोर जबस्ती लीला शरण करने का कोशिश मत करो इसमें आपका लाभ नहीं है नाम को आश्रय करो नाम को आश्रय करते करते क्या होगा नाम प्रभु जब अपना लीला विलास और नाम को आश्रय करने के साथ साथ हरी कथा सुनो किसका नाम है इसका क्या किससे हम प्यार करेंगे जिसका गुण जिसका रूप जिसका गुण जिसका महिमा आपका दिल में प्रकट होते हैं उसी का साथ आपका प्रेम होते हैं चाहे वो बद्धजीव है बद्धजीव को अगर बोलो साधु गुरु वैष्णव के साथ प्रेम करो करेगा नहीं क्योंकि उसका हृदय में जो भाव है इसका हृदय में जो भाव है इसमें क्या है वो गुरु वैष्णव का महिमा उनको प्रकोट नहीं होते इनका हृदय में प्रकोट होते वो जो चुल्लू खाने वाले कोई आदमी हैं उसका महिमा उसको प्रकोट होते उसका साथ दोस्ती हो जाता है तो यह बात तो पक्का है जिसका महिमा जिसका अंदर में प्रकोट होते हैं उसी का उसका दोस्ती हो जाता है ये अगर शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ हो तो कहना ही क्या है नचत कभी भी किसी का दोस्ती होने का कोई चांस होता नहीं नियम नहीं पौपा जी ने इसलिए बोला जोर जबरस्ती करने का कोई जरूरी है नहीं हरिनाम करते करते देखोगे जीव गुस्साई की बात भी सिद्धांत तो दिए हैं प्रथम हम नाम न शोभने ये जो श्लोक है इसका चर्चा करेंगे हम प्रथम हम शोभने तदुदय योग्यता भवती हरिनाम सुनने के लिए उसका योग्यता चाहिए हरिनाम श्रवण होने का बाद इसके बाद धीरे धीरे रूप का प्रसंग आए गुण का प्रसंग आए लीला का सब धीरे धीरे सब जीव को स्वयंपात प्रमाण दिए जो भी है अभी प्रश्न है ये जो चक्रवर्ती ये जो नरोहरी सरकार ठाकुर जी ये काटवा आप नाम सुने होंगे काटवा में चैतन्य महाप्र का संयास हुआ था ये इस बाजू है गंगा का किनारे और ये जो नरहरि सरकार ठाकुर का जो पाठ श्री पाठ है यो इधर है स्टेशन से उतर कर वो डायना है जाना पड़ेगा ये बाया वो नरहरि सरकार ठाकुर का जो पाठ है श्रीनिवास आचार्य जी का जो जाजीग्राम हमने बताया था वो जाजीग्राम से थोड़ा दूरी इधर से दिखता है तोरा जाने सो है बड़ा पुराना जगह है बहुत बार हम गए हैं वो वो जो जगह है वहाँ वो पार्षद एक सिर्फ नरौरी सरकार ठाकुर नहीं नरौरी सरकार ठाकुर खंडोवासी चिरंजीव आदि सारे रहते थे एक नहीं नारायण दास उनका लड़का था मुकुंद दास।, दास का भाई है ये नरौद्र सरका ठाकुर इन्होंने शादी नहीं किए और महाराज रघुनंदन जो है इनका भाई का लड़का जो रघुनंदन का बारे में बताने जाए तो आप लोग पागल हो जाओगे आंसू आ जाएगा इतना छोटा बच्चा पिताजी बोले दे के विग्रोह का थोड़ा थोड़ा दोपहर को टाइम में थोड़ा भोग लगा देना आप तो थोड़ा मुश्किल हो गया हमको जाना पड़ेगा काम पे हम रह नहीं पाएगा तो क्या करे हो? भोग लगा दे भोग लगा देना वो देखा पिताजी कैसे भूख लगा बच्चा है पाँच छः छः साल का बच्चा है बोले कैसे भूख लगाते जानते तो वो ठीक है हम लगा देंगे कोई बात नहीं तो रोसोई होने का बात तो भूख लगाए भोग लगाने का बात वो बच्चा है बोल तुलसी तुलसी जैसे डालना है तो डाल दिया और ऐसा बोले मंत्र नहीं जानते बच्चा है क्या ठाकुर जी खाओ ये दे दिया ऐसा बोल के निकालाया निकालने का बहुत टाइम तो था थोड़ा कीर्तन बीर्तन किए की फिर जैसे पिताजी करता है बच्चा तो ऐसा ही है फिर झांकी अंदर में घुसे घुस गुश के देखा अन्न पड़ा हुआ ए ऐ नहीं तू तो। ठाकुर जी का स्टेट डांटे खाए नहीं खाओ जल्दी नहीं तो हम क्या है तुम खा खाना दिया खाओ जल्दी ऐसा करके ऐसा ठाकुर जी का उनका विश्वास है ठाकुर जी सब अन्न खा लिया वो बच्चा का प्यार देख कर बोले क्या करे ये ऐसे बोल रहा है खाओ आज हमने दिया खाता नहीं पिताजी ने से खाते थे वो पिता उसको क्या पता बच्चा है जानते नहीं कुछ तो ठाकुर जी ने खा लिया पिता आने का बाद पूछे क्या भोग लगा था बोला हाँ हाँ भोग लगा ठाकुर जी खा लिए खा लिए ओ मैया बोले सत खा लिए ठाकुर जी, ठाकुर जी खा लिए ये तो हमको दिखाई नहीं कभी ठाकुर जी खा लिए हाँ ठाकुर जी खा लिए विश्वास करो ठाकुर जी खा लिया चल देखिए कैसे खाता है अरे एक सौ लड्डू दिया बड़ा लड्डू लाया है लड्डू दिया बोल जाए खल खिला क्या जा खिलाने गया वो अंदर में गया तो ठाकुर जी को खिलाने के लिए दिए हैं और ठाकुर जी फिर बाद में घुस के थे खाया नहीं ऐ खाओ नहीं तो पिताजी बोलेगा सुबह में खाया था दोपहर को अभी नहीं खाने से हमको तो झूठा समझेगा खाओ जल्दी तो ठोकर जी खाए जो और खाए और उसका पिता किया झट से पर्दा हटाया देखने के लिए सचमुच खा रहा है कि नहीं देखिये आधा लड्डू रह गया आज भी जाओगे वो आधा लड्डू उधर है आधा लड्डू उसका झाके मिलेगा तो ये नहीं समझो किसी का अगर विश्वास हो किस कथा सुनने के लिए बैठे हैं और हमारा क्या है संबंध सारे चीज़ समझ में आएगा तब तो उसको सारे समस्या का समाधान इसका पहले किसी भी समस्या का समाधान है नहीं तो नर सरकार ठाकुर मधुमोदी सखी है चैतन्य महापो का पार्षद है हर वक्त ऐसे भजन करते थे उसका बारे में मत पूछो मत पूछो गोरंग महापो गए थे नित्यानंद गए थे कौन नहीं नरतम ठाकुर आदि जितना सारे सिनेवास जो सारे उनके पास गए उनके दो चार किताब लिखा हुआ है उनमें से एक भक्ति रत्ना भक्ति रत्ना श्री शिव भक्ति रत्ना कौर ये भक्ति रत्नाकर जो किताब है इसमें सारे हिस्टोरिकल एविडेंस है तत्व तो थोड़ा कम है हिस्टोरिकल एविडेंस माने तमाम आपको अगर जानने का जरूरी है कौन वैष्णव कहाँ से आए कब कहाँ गया चैतन्य महापू के साथ कब बिछड़ गए कब जितना सारे डॉक्यूमेंट चाहिए इतना मूठा बोई वो भी छोटा राइटिंग वो बंगाली में हिंदी में शायद हुआ नहीं तमाम दुनिया का पूरा पूरा उसमें हिसाब दे दिया किस साल में क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था तमाम चैतन्य महापू सारे ये कोई खेलकूद नहीं है मुरारीगुप्त जी उन्होंने चैतन्य महापू का बचपन का जो लीला देखे थे बचपन से जब मैत तो चैतन्य महापू जन्म हुआ तब से मुरारीगुप्त आदि उधर ही रहते थे इनका लिखा हुआ करचा है कर्चा डायरी हाँ, वो चैतन्य महापुर का पूरा लीला को रिक्के लगे थे फिर ये जो हमारा जिसको चैतन्य महापू का द्वितीय स्वरूप बोला था स्वरूप गोसाई जो गंभीरा मंदिर में चैतन्य महापुर लीला किए थे एक साथ एक, एकांत लीला किए थे ना बारह साल उस समय ये जो राय रामानंद जी और ये सर्वगोसाई जी एकांत पार्षद थे घर बंद होता था अंतरंग सब गोपन राधा गोविंदों का लीला का चर्चा कीर्तन और आंसू बहाते थे वो क्या सब विकार है महाप्रभु का राधा रानी का जीवन में जो देखे हैं भले शास्त्रोकार बोलते राधा रानी का जीवन में जो सब विकार है ये सब विकार उतना उधर लिखा नहीं है ये चौतन्य महाप्रभु का जिंदगी में देखे तो राधा रानी का विकार तो है ही है राधारणी का माफी के भी कभी कभी ऐसा स्पेशलिटी है कुछ अब पूछा नहीं जाए ये हाथ लंबा लंबा इतना जहा लंबित तो भूज जैसे मना सोने का पर्वत ऐसा महाप्रभु जब विकार होता था हाथ पैर अंदर में चला आया था कछुआ जैसा इतना हो जाता अब आपको विश्वास नहीं आगा ये सब रोगनाथ दास गुसाई सब लिख के अपना गौरांगोस्तप कलपत्रों में लिखे सुंदर ये सब कहाँ कहा बोले हम क्या सब विकार है तीन दरवाजा बंद है बड़ा बड़ा पाचिल है वहां से चैतन्य महापु रात का टाइम में कहा चले गए दरवाजा सब बंद दरवाजा बंद अनुद्धाट्टोदार त्रयम उरु भित्ति अहो अनुद्घाट भित्तित्व ये जो अनुद्घाट अर्थात दरवाजा खुला नहीं और कहा चैतन्य महापो जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने जहां प्रसाद जो गौ माता का सामने फेंक देते हैं बाकी प्रसाद एक्स्ट्रा उनका सामने चैतन्य महापुर पड़ा हुआ है गौ का बीच में गौ सब चाट रहा है उसी बीच में कौन संप्रदाय में आप आए हो हम एक पागल है ये सब बारे में अगर सुनना शुरू कर दो तो सारे समाप्त हो जाएगा यह सब किचिर मिचिर किचिर मिचिर थुक्का आएगा जब रस आएगा ना आपका रस आने के बाद थुक्का आएगा ये सब निंदा ये चुगली ये सब कुछ नहीं अच्छा लगेगा सिर्फ लगेगा हमारा जिंदगी जाने वाला है और कथा सुनना है ठाकुर जी का बस हरिनाम नाम के कुछ अच्छा नहीं लगे हरि नाम सुनते सुनते आपका लीला बीला सारी स्फूर्ति हो जाए अब काल आज जो श्लोक हमने शुरू किया था वो शिल शंकराचार्य जी का लिखा हुआ बड़ा अद्भुत श्लोक है वो इसलिए किया ये श्लोक का उच्चारण आज इसका प्रसंग है आज इसका प्रसंग है काल बताया था कश्चित निवर्त्य अभद्राद कश्चित चरथ ही प्राश्चित्यम अथो अपार्थम मने कुंज रस हो प्राश्चित्य कैसे हो जाए कभी कभी वो छुटकारा मिलता है करता नहीं बदमाशी बाजे काम फिर फिर कर लेता ऐसे करते करते चलो वो व्यक्ति अगर प्राश्चित्य भी करे और पाप भी करे प्राश्चित भी करे पाप भी करे कैसे उसका तो शुद्धि नहीं हो रहा है प्राश्चित तो अथो कथम कैसे हो रहा है? तो संभव हक समझ में नहीं आया बहुत आदमी ऐसा करता है चोरा कारोबारी भेजाल देने में खाना में भेजाल बहुत सारे और गंगा जाके नहाता है और जाएगा वो तुरा जहाँ इलाहाबाद आदि त्रिगेणी संगम और जहाँ महाराज विशेष करके जब कुंभ मेला होगा वो तो स्नान करने के लिए जाएगा ही क्यों भले ये लोगों स्नान करने का बड़ा शौक है उधर अपना पाप है ना आज शुद्ध गुरु वैष्णव को देखोगे कभी भी वो कुंभ मेला में स्नान करने का कोई इच्छा नहीं है कभी अगर जाए भी जाए तो हरी कथा बोलने के लिए कुम्भ मेला मेला लगेगा तो गोरंग महापू का सिद्धांत तो बताया कि सारे संप्रदाय का आदमी हमारा आदमी हमारा पास आएगा सारे आदमी जब सुनेगा ये सब मीठा दूसरा सम्प्रदाय है ही नहीं थोड़ा सा ये तो दो घंटा कथा बोले उसमें तो चालीस मिनट तो कीर्तन करके वो भी बाजार का कीर्तन करके हरी कथा बोलने का बाद समय नहीं मिलता इतना सारे तत्व है समझने वाला भी नहीं है कोई क्या सुखदेव गोस्वामी कथा बोलने का टाइम में क्या कीर्तन किया था बैठ के कीर्तन कराया था कीर्तन करो ये टाइम वेस्टेज करना बहाना बना के कि, कि कथा है नहीं उनका पास दो चार बोल दिया और सर चुटकी ये कथा नहीं है अपरागिक जगत का जो विचार है ये अलग है ये अक्सर आदमी का समझ में नहीं आता तो प्रायश्चित तो कैसे हुए वो तो स्नान करने के हमारा असिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वामी ठाकुर पहुपा अपना जिंदगी में कभी भी ये सब तीर्थों में नहाने का लिए कभी प्रयत्न नहीं किए और हमने भी आज तक हमारा दादी साफेद हो गया अभी कुंभ मिला आज तक स्नान नहीं किए हमारा रुचि नहीं है रुचि नहीं है हमारा हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर को सोनातन जी ने कहे क्ने खे करो तुम्हें सर्वतीथ्य स्नान और हरिदास ठाकुर को अद्वैत तो गोसाई जी जो श्राद्ध है श्राद्ध का पात्र दिया था जो ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जब, आ जब हरिदास ठागुर बोले हमको क्यों दे रहे ये तो उचित नहीं है बोले तुम चुप रहो सही ही वो जे शास्त्र मत कह तुम्हें भोजन कहले कठि ब्राह्मण भोजन है तुम भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का शुद्ध ब्राह्मण का भजन हो जाए तो मुझे जो हरी नाम करते हो तुम्हारा अंदर में प्रकट है ठाकुर जी हर वक्त आस्वादन करते हैं तुम्हारा नाम को ब्राह्मण को बुला के हम दे हम ठीक शास्त्रों के का मुताबिक काम किया शास्त्र में यही लिखा है तो जो भी है प्रायश्चित्व होता नहीं प्रायश्चित्व का बहुत सारे चंद्रायन व्रत आदि है बहुत सारे बहुत कष्ट करना पड़ता है और महाराज बहुत सारे विचार है आपका जो आपका चंद्रायन भूत आदि बहुत सारे व्रत हैं इसमें बहुत कष्ट है करना पड़ता है लेकिन जो भक्ति मार्ग में प्रविष्ट हो गए तब ये सब का उतना दरकार है नहीं शुद्ध भक्ति शुद्ध वैष्णव के द्वारा प्रकट हो सके शुद्ध भक्ति बाजार से नहीं मिलेगा शुद्ध भक्ति मिले शुद्ध भक्तों के पास एकांत रूप में यही लिखा हुआ है और ये शुद्ध भक्ति आपको मिल जाए एक ही रास्ता है उनका संकरण इससे आपका शक्ति भक्ति मिल जाएगा और इसमें आप देखोगे इतना सारे कुछ कर, करने का उसका कोई रुचि नहीं रह जाएगा जो भी हैं इधर देखे जे प्राश्चित चिरनानि चिरणानी नारायण परामुखम नॉन स्पनती राजेन्द्रो सूरा कुंभ मिभा पगहा जैसे दारू जैसे दारू किसी पात्र में रखे हो वो पात्र कोई काम का नहीं होगा जिस पात्रों में आप दारू रखे हो ये दारू वाला जो पात्र है आपका कोई शुभ कर्म में नहीं लगे लगेगा नहीं ऐसे ही बताया गया जे नारायण अर्थात भगवान विष्णु का विमुख जो है उनको प्रायश्चित करना नहीं करना बराबर है और करने से भी फिर पाप घेर लेगा किया है कुछ प्राश्चित विदेश से आयो वो बहुत खराब काम करके आयो फिर प्राश्चित्व किए तो, तो फायदा क्या है प्राश्चित्व तो किए लेकिन फिर घेर लिया इसलिए दर बताया देखो नारायण अर्थात जब तक वैष्णव नहीं बनेगा अर्थात गुरु वही जब तक भगवान हरि का शरण में ना जाए उनका अंतकरण का विशुद्धि इंप, क्वाइट इम्पॉसिबल इनके अंतकरण का शुद्धि किसी भी हालत से हो ही नहीं सकता नॉन स्पीति राज अभी एक उदाहरण दे दे आपको कैसे बजे या बताने गए तो अत्रो उदाहरण तीम इतिहासम पुरातनम दूतानम विष्णुजौमयो हो संवाद तम निबोध आपका पुराना बहुत पुराना एक कहानी आपको बताते हैं या अच्छा एकदम पक्का खबर है जिनमें जमदूतों के साथ विष्णु दूतों का चर्चा हुआ था एक विशेष घटनाएं हैं ये ये आपको सुनो तो आपको पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा बोले कन्न कुब्जे दिजह कश्चिद आशी बोल दासी पति राजा मिला क्या बोले कान्नकुब्जे दीज दासी पति रजामिल नामना नामना नष्टो सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित बेशा का संग किए एक ब्राह्मण का है कान्नकुब्ज ब्राह्मण कितना ऊंचा का खानदान है ये कान्नकुब्ब ब्राह्मण एक थे और अजामिल बोल बोलके इसका सुंदर सदाचार छु इतना सुंदर आचार विचार था कि मत पूछो ए एकदम अरुणादय में उठे स्नान पन, सब संध्या बंदन करे फिर अर्चन करे पिता माता गुरुजनों का पास भक्ति थे बहुत सुंदर इनका किसी भी हालत से ऐसा हुआ इन्होंने एक वेशा का संग हो गया और होने से क्या है इनका पूरा आचार आचरण भ्रष्ट हो गया और इसमें क्या कहे वो हालत बहुत खराब हो गया ये आचार आचरण पूरा खराब हो गया शिला भारती महाराज जी भी कहते हैं सिला शिला भक्तिवल्लभ चित्तुग सिंह महाराज जी कहते हैं कभी पहले सुने एक घटना आसाम का और भी हमारा गुरुवर्ग भी जो एक बोले थे प्रामाणिक घटना है आसाम में आसाम में किसी जगह है एक जगह हम भूल गया नाम उसी जगह एक प्रभुपात का शिष्य थे असामी हैं उनका बीवी भी असामी आसम का है सुंदर सरल है सुंदर और पौपात से हरिनाम लिए थे सब कुछ और स्त्री तो पतिव्रता थी स्वामी कैसे कैसे उसका अससंग हो गया कि दूर देश में रहते थे पौपात जाते नहीं थे खूब कम पोपात खूब कम जाते थे पोपात खूब कम जाते थे, थे। इसलिए एक निमानंदो प्रभु बोल के है निमानंदो प्रपात जी का शिष्य है उनके दमा देके रखे थे अर्थात तो बोल के रखे थे उनको बोल के रखे थे आप एक काम करो जो जो दीक्षा लेना चाहे तो उनको हरिनाम देना हमारा आदेश है सब कोई का आदेश नहीं है उनका ऊपर आदेश था ऐसा शुद्ध आचरण है असाम का सरल वैष्णव और जब हम जाएंगे तब तो दे सके और नहीं तो वो लोग अगर वो लोग को लेके मायापुर आओ तो वो भी हो सकता है दोनों लेकिन हरिनाम आप दे दो आदेश किया था जब ऐसा महापुरुष आदेश दे तो ताकत तो आ ही जाएगा क्योंकि वो तो शुद्ध आचार्यपरायण वैष्णव थे निमानंद प्रभु निमानंद प्रभु का कई शिष्यों का साथ भी मेरा गोवर्धन आदि जगह भेंट हुआ था बहुत प्राचीन अब नहीं है वो जो भी है अभी वो जो उधर एक व्यक्ति ऐसे ही प्रोपा का आश्रय लिए थे अब कैसे कैसे उसका अससंग हो गया बीवी -बी तो ठीक है भक्तिमती लेकिन स्वामी का कैसे कैसे दुष्ट संग हो गया अब बस सारे खत्म असत्संग जो क्या है हम बना चले आपका चूल पूरा नहीं रहेगा सत असत्संगों का धीरे धीरे विचार हम कहते हैं शास्त्रों के मुताबिक पागल हो जाओगे बोल महा ऐसा सूक्ष्म विचार करते हो तो हम कैसे संग करें सचमुच विचार इसलिए महापुरुष का संग बिल्कुल हर वकत रहना चाहिए मेंटली और डायरेक्टली समझा मेरा बात मानसिक रूप में यह संग हर वक्त साधु संग होना चाहिए एक पल भी जैसे कि एक बच्चा है अफ हम ऐसे ऐसे करते चलता था जमीन में अब उठ के खड़ा हो गया वो चलना सिखाया पिता माता ने उसको पालन ना करे तो कैसा है? उसको फेंक दे तो बच्चा पैदा हुआ माताजी ऐसा भी माताजी तो है कोलकाता चैतन नगोरी मठ के सामने भी ऐसा हुआ तो बच्चा को फेंक के चला गया तो क्या होगा ये तो उनकी करुणा है हमको पालन पोषण करके बड़े किए हैं इसे एहसान मानना चाहिए इसे भजन रास्ता में बिल्कुल ध्यान से सुन लेना जो जो जिसका जो विचार है छड़ो आपको दरकार नहीं गुरु वैष्णव का बिल्कुल पकड़ के रखना ज्यादा सा भी लूज हो जाए तो कभी भी आप गिर जाओ भजन उतना इजी नहीं है हम मजाक करने बैठे नहीं बड़ा आश्चर्य का चीज़ है भजन और समझो तो बहुत इजी है भजन जैसा इतना इजी चीज़ है नहीं आज हमारा समझ में थोड़ा बहुत आते है भजन सबसे इजी है हमको दूसरा काम को हमको आएगा नहीं अच्छा भजन का संग संग जुड़ा हुआ जो है तो कर सके थोड़ा बहुत तो वहाँ जो है वो सब छोड़ दिए उसके बाद बीवी तो परेशान हो गई अभी स्वामी ऐसा जितना समझाए है वो माने नहीं गाली देता है पहले बहुत ब्राम होता अभी गाली देता है बहुत उल्टा सीधा नशा करता है फिर उसका क्या हुआ अब माला तो छोड़ दिया ठाकुर का जो घर है वहाँ माला रखा हुआ है पत्नी रोज़ वो सामी का माला फेर देते हैं अपना माला भी फेरते हैं यानी स्वामी का माला है वो उसका भी कल्याण तो इसी को बोलता है स्त्री कैसे देखो ये पत्नी इसी को बोलता है पत्नी धर्म पत्नी अब तो आज साजकल तो अधर्म पत्नी हो गया धर्म पत्नी किसी को बोलता है इसको देखो तो ये ना उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया जो भी करे तुम्हारे नहीं बाद में उसका मौत का घोरी आ गया जब विस्तार में सोए हुए हैं तो ये मरने वाला है अभी वो एकदम देख रहा है कि जमदूत आ रहा है तीन जो दु ऐसा भीषण रूप और देख के ओने टट्टी पेशाब करने का हला एकदम चिल्लाया और अचानक ठाकुर जी का क्या क्या इसको बोलता है प्रभुपाद इसको बोलता है प्रभुपाद प्रभुपाद को प्यार किया था पहले अब ऐसा हालत हो गया कि हो ही सकता है आश्रय जितना 100 परसेंट परफेक्ट हो तो कोई बात नहीं पहले ही हंड्रेड होता नहीं आदमी का किसी को 50 परसेंट आश्रय लेता है किसी ने 40 परसेंट किसी ने 60 परसेंट अकॉर्डिंग टू योर इंक्लेनेशन एकॉर्डिंग टू योर इंक्लेनेशन अन् टू द लोटस फीट ऑफ गुरु जी यू कैन हैव रियलाइजेशन यू कैन गेट रियलाइजेशन जैसा जैसा आपका आत्मसमर्पण होते रहे उतना ही आपका चेतना का मात्रा बढ़ते रहेगा। समझा मेरा बात बहुत इजी 50 परसेंट गुरुचरण में आत्मसमर्पण किए पूरा नहीं किए तो 50 परसेंट मिलेगा अगर 80 परसेंट किए 80 परसेंट रियलाइजेशन आएगा जब 100 परसेंट करोगे तो अब गुरुजी का जुमा आता है पर हंड्रेड परसेंट अब दिया अब हमारा जुमा है अब छोड़ के रखे हो गुरुजी के क्या करे इसी समय क्या हुआ चिल्लाया प्रभुपात बोल के चिल्लाया बहुत चोर से ठाकुर जी का नाम नहीं लेखा कि चिल्लाया बचाओ ऐसा करके है तो पोपाद का शिष्य था पहले अभी तो छोड़ दिया तुरंत देखे प्रभुपाद जी आ गया विश्ना का ऊपर देखते प्रभुपाद जी आ गया और जोमदूत को भी दे रहा है पोपाद आए जोमदूत को हटा दिया और उसको बचा दिया ये घटना भारती महाराज महाराजा उसको पूछकर देखना अभी भी है भारतीय महाराज चंडी तुरंत तो जब पहुपात गायब हो गया और उसको जोदूत को भगा दिया तो तुरुत उठ के बिस्तारा में बैठ गया और पसीना आ गया इतना और तुरंत बीवी के बोले हमारा माला कहा हमारा माला का माला लाओ माला लाओ जल्दी अब जब वो माला दिया महाराज ये माला घरी का मापिक चलते रहे जिंदगी में जितना दिन तब वो जिए शुद्ध गुरु वैष्णव का पल भर संग करो अकीन मानो विश्वास करो पल भर का ये शुद्ध वैष्णव जिसका कोई कामना वसना है नहीं इसी माफी एक वैष्णव का संग हो जाए मालामाल हो जाओगे लेकिन साधु संघ का बहाना में असत्ंग करो उसमें हमारा कुछ करने का है अजामिल ने शुद्ध आचार आचरण है लेकिन इन्होंने एक बेसा को देखा बदमाशी करते हुए बस हो गया उनका पा पूरा जे मोरल स्ट्रेंथ उस दिन बताया जितना मोरल स्ट्रेंथ है जैसा अपने को रक्षा करने का क्षमता चारित्रिक मोरल स्ट्रेंथ ब्रेक हो गया क्योंकि जितना तक वो सुने थे उतना वो तो सदगुरु का चरण आश्रय लेके जो भजन करने का वो तो व्यवस्था उसका हुआ नहीं था अपना ब्राह्मण थे ब्राह्मण का गायत्री दिखा हुआ शायद ऐसा कोई लिखा नहीं है लेकिन नाम के द्वारा ही आपका सब कुछ हो सकता नाम में अगर एक भाग विश्वास है एक सौ प्रतिशत विश्वास नाम के द्वारा ही हमारा सब कुछ होगा ऐसा करके नाम को ही पकड़ लोगे ऐसे पागल का माफी उदाहरण दे दे आपको समझ में आएगा भक्तिवेद ठाकुर जब किर्तन में लिखे ये कोई बनाफना के नहीं लिखे भक्तिमेन्द्र ठाकुर जो किर्तन में लिखे नाम बिना नाम बिना किचु नहीं कु चौदह भुवन मांझे भक्ति ठाकुर ने लिखा हरि नाम का वो जो कीर्तन है नाम बिना किचू नहीं को आ रो चौदो भू बनो मझे भक्ति में ठाकुर बोलते हैं जहां देखता हूं सारा नाम है हरिनाम कुछ वस्तु नहीं चारों ओर नाम तुमको तो घर दिखता है ये लड़की बेटी है ये है ये उन्होंने हमारा साथ लड़ा था ये ये है हमारे सामने आ गया ये सब सारे प्रकट हो जाएगा लेकिन जो शुद्ध वैष्णव है उनका तो चारों ओर के नाम दिखाई देगा और कुछ नहीं नाम जब प्रकट हो जाए चारों ओर जब नाम ही देखेगा हर वक्त तब तो आपका जिंदगी एकदम तो ये जो है अभी क्या है ऐसा हालत हो गया और फिर अस्सी साल का उम्र हो गया वो कितना कितना कुछ नहीं किए क्या कुछ नहीं किए सब किए अब जब मौत का टाइम आए बहुत बच्चा पैदा हुए वेश्या का गर्भ में अब जब ये मरने का टाइम है तो चिल्लाया कैसा तस्वो प्रवयसो पुत्रा दशो तेषान जो अवमह बालो नारायण नामना प्रतिष्ठ दैत वृषम दस पुत्रों उनमें सबसे छोटे हैं ये नारायण ये भी एक कहानी है लेकिन ये भागवत में नहीं है थोड़ा बहुत बता दे तो आपका साधु संगम महिमा पता चलेगा किसी भी हालत से एक साधु का झुंडू झुंडू जा रहा था इसी गाँव से और किसी दुष्ट आदमी को पूछे महाराज रात हो गया कहा ठहरे तो व्यक्ति तो दुष्ट था बिल्कुल साधु गुरु वैष्णव से जलते थे तो उन्होंने बोला आज साधु को थोड़ा चक्का मजा ले काम करो इसी घर में जाओ इसी घर में बड़ा मज़े मजा मिलेगा आपको बोल के अजामिल जैसा चरित्रहीन बदमाश के घर में भेजवा दिए साधु को भेजवा दिए उन्होंने जाके हाँ जी कोई है बोल के बुलाया तो मैया निकाल आई ओ विश्वा ओ साधु संग साधु देखे तो हमारा रात है रात हो गया तो इधर कुछ रोटी पानी का व्यवस्था भी कर ले और रात को ठहरे सुबह चले जाए हाँ खूब रहो ये बगीचा है रहो इसमें रह गया और उन्होंने देखा वो पत्नी का वो जो अजामिल का पति का गर्भ में बच बच्चा होने का संभावना साधु गुरु वो तो में होते ही है अगर तुम्हारा दस लड़का तो है ही है और एक लड़का हो जाए उनका नाम नारायण रख देना जाने का टाइम में बोल के गया ये एक सुविधा था आ, ये जो बदमाश थी लेकिन वो मान ली बात को ठीक है नारायण रख दे उसमें क्या हर जाए नारायण लेकिन साधुओं का इतना विचार था ये तो दुष्ट है बाद में खबर चला ये तो इतना बदमाश है उनका घर में भेज दिया जो भी है वो बाद में आया तो पता चला गाली दिया ऐ कौन है ना है सब तो उन्होंने बीबी का बस है सब ऐिल्ला चिल्ला तो क्यों है है तो साधु सुबह में चला जाएगा तो ठंडा हो गया चुपचाप घर भी जाओ और नारायण जो बोल दिया था उसी नाम को उनका कहना चलती है घर में रख दिया नाम साधु का कितना ऊंचा विचार है देखो हम तो, तो इसका मंगल तो ले नहीं लात लगाएगा हमको तो क्या दरकार है ये नारायण बच्चा का नाम दे दो तो नाम नारायण बोलते रहेगा ए नारायण इधर आ नारायण इधर वोट खा चल मेरा साथ चल ऐसा बोलते रहेगा ये नाम बोलते बोलते उसका ए देखो अभी छोटा लड़का का नाम नारायण है नारायण रख दिया था और ऐसे इतने में वो नारायण उसका तो अस्सी साल का ऊपर उम्र हो गया फिर बाद में जब जाने वाला है अभी मरने वाला है तब तो देखे एकदम भीषण एकदम जमदूत आ गए उनका दांत उसका रोम उसका चूल उसका आंखें दे, देख देख के एकदम उसका हो गया पूरा शॉर्ट हो गया अंदर में एकदम बाप रे तो क्या करे अब बच्चा को ऊपर प्यार था उठते बैठते चलते खाते सोते सब बच्चा वो ही नारायण छोटा सा छोटा को पर ज्यादा प्यार है उम्र इतना बड़ा हो गया उसका वो किसी भी हालत से मुख से नहीं नारायण बोल के चिल्लाया और जब चिल्लाया तो क्या ये विष्णु दूत आए विष्णु दूत आए विष्णु दूध आके उनको बचा दिया अब इसमें घटना है जब विष्णुदूत आए जब जमदूत आके उसका आत्मा को आकर्षण करने का प्रयत्न किया आकर्षण आकर्षण करने का प्रयत्न किया ऐसा इसी समय जमदूत आ गए और जमदूत आके सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौश वासस किरीटी न लसत पुष्कर मालीन सर्वे च नयस हो सर्वे चारु चतुर्भुजहा भले ये सब पद्म पला साक्ष पीत कौश्य बास कीरीटिकुंडल मुकुट आदि सब कुछ है विभूषित नूतन वयस है जैसे एकदम किशोर सुंदर भगवान का तो ऐसे स्वरूप है इस समय से देखे चारों ओर आलकित हो गया उसमें जमदूत आके जब लेने का कोशिश किए तो, तो बोले रुको वो तो क्यों ले जा रहे हो बोला महाराज मत पूछो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया जिंदगी में इतना पाप इतना पाप इतना पाप किए तो इसको तो लेने के लिए हमको हम आए तो विष्णु दूध फटकार दिया जुयम जुयम्बो धर्मराजस्व यदि निर्देश कारिण है व्रत ब्रृत धर्मस्व न स्त्यम जच्चर्मस्व ब्रुतो ब्रूतोधर्मस्व नस्तत्यम स्तत्व जच्चर्मस्व लक्षण तुम लोग आगे जमदूत का जमदूत जी महाराज का आपका आदमी है तो पहले बताओ धर्म किसको बोलते हैं धर्म किसको बोलते हैं आपको जानकारी है कोई कोई आइडिया है बताओ आप पहले बताओ उसका प्रभाव देख के तो उसका तो जो विष्णुदूत का प्रभाव देख के तो रह गया वो भाई महाराज क्या बोले आप बोले बिना उत्तर दिए देखो वेदो प्रणी ही तो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्य बोले वेद का मुताबिक जो क्रियाक्रम है वो धर्म है उसका विपरीत जो है वो अधर्म है वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभु रीति सुश्र और हमने हमारा मालिको मालिक से और हमारा मालिक से सुने हैं कि ये जो वेद है ये साक्षात नारायण है वेद को किसी ने लिखा नहीं ये तो वेद प्रकाश हुआ वेद व्यास जी से पुकट हुए लेकिन वेद नित्य जगत में है जब ब्रह्मा जी का प्रलय काल आ गया ब्रह्मा जी का जो स्वायन काल आ गया ब्रह्मा जी का मुखों से जब वेद निकालते रहे तो उसको क्या किए मधु कैट नामक जो असुर है वो वेदों को लेके एकदम समुन्द्र का भाग गया फिर हाय भगवान वो वेद को रक्षा किए थे सो सुने होंगे आप थोड़ा जो भी हैं तो वेद जो है वेद किसी ने लिखे ने वेद अपौरुष अपौरुष माना किसी का कोई किसी ने दावी करे वेद हमारा ऐसा नहीं वेद स्वयं प्रकाश वेदों नारायणों साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रमा वेद स्वयं उत्पन्न हुआ है और नारायण साक्षात नारायण है ऐसा करके जब युक्ति दिए तो दूतों ने उनको बोले देखो तुम लोग कुछ जानते नहीं हो ये जो प्रायश्चित तो सारे कर लिए अरे कैसे कर लिए पूरा जिंदगी भी बदमाशी किए ऐसा यहां हम तो इसको लेके आने लेके ले, ले नहीं ले, लेने ले के लिए, लिए आए तो बोले आपको मालूम नहीं उन्होंने ना, नारायण बोल के चिल्लाया था नारायण बोल के चिल्लाया था नारायण एक अक, जो नाम है चार अक्षर का ये नारायण नाम उच्चारण करने का स्वास्थ साथ ही का अनंत जन्म का जितना सारे पाप उतम स्मार्ट हो जाता है जैसे बिछली का गुट बिछली जानते हो गौ माता खाते है बिछली धान से निकलते है। खाड़, खाड़ हैं खड़ खड़ जिसको बोलते स्ट्रॉ है ये बिछली का गोडाउन है हमने देखे खड़गपुर में श्री सील जौनार्दन महाराज जी का अविभाव तिथि में हमने हरिकथा बोलने के लिए बुलाया था गया था एक ही दफे हमको तो टाइम नहीं मिलता तब देखे रात को किसी ने बदमाशी करके बड़ा गोडाउन है खर गौ माता के लिए खाने का कितना हजार रुपया का उसमें किसी ने बदमाशी करके आग लगा के चला गया अब पूरा खर्च अल के पूरा खत्म ये उदाहरण किस दिए किस लिए दिया कि आपका जो गोडाउन है पाप का जो गोडाउन है हम लोगों का अंदर इस गोडा में थोड़ा नाम का अगर थोड़ा छिलका लग जाए तो ये पूरा पाप को पूरा भस्म सात कर देगी क्षमता है पूरा शास्त्रों में प्रमाण है और चैतन्य महाप्रभु का भी वो जो श्लोक आप पढ़ते हो नाम नाम अकारी बहुदानी जो सर्वभक्ति सत्तार पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब किपा भगवान ममापी दुद्विषम मिहाजुनी नानुरागा तुम्हारा नाम पे ठाकुर जी तुमने सारे तमाम शक्ति को भरपूर कर दी ताकि नाम छोड़ के आपको को कोई सहारा का जरूरी है नहीं लेकिन ये बात को समझ में नहीं आया किसी का जिस दिन आए तो हो जाएगा कमाल नाम का अंदर सारे शक्ति दिया यह हमको गप लगता है ऐसे ये तो गप है क्या नाम क्या है कितना तो नाम लेते हैं लेकिन ये नामों में नाम अपराध हो जाता है कभी कभी नामाभास नाम अपराध ऐशोक भाई प्रभु शुद्ध भक्तिर बाद ऐसे इसलिए हमारा ये जो है हमारा ये हमारा जगदानंद पंडित जी ने लिखे असत्संगित भाई, भाई को असत्संगत भाई कभ नाम नहीं हो नाम अखर बाहिराय बटे नाम कुभु नए जगदानंद पंडित लिखे असत्संग जब तक रहोगे कैसे भी असत्संग मेंटली फिजिकली जब तक रहे आपका जिंदगी कभी भी आपका नाम उदय नहीं हो सकता हो सकता नहीं हो सकता जब नाम उदय हो सत्संग के द्वारा ही उदय होता है आपको हरी कथा में मजा लगे जब सत्संग हो अच्छा सत्संग हो नहीं तो उसमें भी ठेस लगेगा अच्छा नहीं लगेगा इसी सत्संग जरूरी है अतः दुस्संग मुसिज्जो सत् सज्जित बुद्धिमान है क्यों संतो एव अस्व छिंदी मनोव्यासंगति इसे सत्संग करने का प्रयत्न करो असत्संग छोड़ दो बिल्कुल हृदय से अब करने का बात क्या करो सत्संग करो क्योंकि संतो क्या करे अंतर से क्या अंतर से अगर कोई सत्संग वो तो साधु संग करने का बहाना बहुत अधिक करता है वास्तव साधु संग जो करे उस नीजर नीजर नीडर हो जाता है उसका कोई डर नहीं रहता तब वो क्या करता है वो साधु बड़े संतो एव अस्वच्छिंदंति मन व्यासंगम मुक्ति जितना सारे व्यासन भरपूर है वो काटने के लिए एकदम साधु ही जरूरी है अपने आप नहीं काटा जाएगा ओ भी प्रवचन अपराखित हरिकथा जितना सुनोगे जो जितना सुनेगा हरिकथा उतना उसका तरक्की उतना ही होगा अगर हरिकथा तो सुनने के साथ सर ये टकटक करके नोट कर ले और उसको हम बताएंगे दूसरे आदमी के सामने सम्मान लेने के लिए हम बड़ा प्रवचनकारी हो गया तो वो अपराध अपना जिंदगी में लेना चाहिए बोलो तो ठीक है नोट करना तो अच्छा ही है लेकिन कभी कभी कोई आदमी ऐसा करता है मुन्ट करता है वो दूसरे उसका ही है और बाकी आदमी हैं बोलो ना ये रहे तो हमारा सुविधे दोनों किस्म का है ऐसा नहीं कि नोट करना जरूरी है पोपा जी ने भी बताया बहुत सारे हमारा गुरुवर्ग नोट करता था सारे तमाम कितना याद रखे नोट करें तो अच्छा है लेकिन किसी किसी आदमी का भाव दूसरा किस्म का होता है उसको लेके अपना ज़िंदगी में आचरण नहीं करेगा और उसको लेक्चर मरे इसमें सत्यनाश होता है इसीलिए बोला तो ये हरिनाम लेने का साथ साथ ही देखो तुमने तुम लोग सब जानते नहीं हो हरिनाम से ऊपर प्रायश्चित्व होता ही नहीं हरिनाम जैसा जो है हरिनाम सबसे बड़ा प्राश्चित्व है इसका ऊपर प्राश्चित्व क्या होता है इन्होंने तो नारायण नाम उच्चारण किया तुम कैसे तुम्हारा धर्म का ज्ञान नहीं है इसे तुम इसको लेने के लिए आए हो जाओ करके भगा दिया जब ऐसा करके भगा दिया तो उन्होंने जाके जमदूत जम यमराज जी का महाराज का पास जाके बोले महाराज आज तो वरा हैरान हो गया बोले क्या क्या बात है पर आज ऐसा ऐसा हुआ था हमने अजामिल को लेने के लिए गए और ऐसा ऐसा विष्णुदूत आए थे हमको चौतुर्भूज है ऐसा करके हमको भगा दिया तो आप बोलो हमने तो आज तक इतना दिन तक हमने सोचे कि विचार करता एक ही है जमराज अब दुनिया में कोई विचार करता हो ही नहीं सकता अब क्या आप बताओ कि जो विचार करता और भी है क्या तो हमने तो आज लगा कि करता और भी है इतना दिन तक सोचा कि यू आर अ सुप्रीम पर्सन आपका जजमेंट ही सबसे ऊपर है तो आज देखे तब युमराज जी खोला इतना दिन तो बताया नहीं देखो ये जो हम लोग सब दास है जिसका से भगवान हरि ये सब कोई का मालिक है इन लोगों का जो भजन करे नाम करे इनके ऊपर हमारा कोई अधिकार हमारा कोई शासन नहीं चलता इसलिए तुम लोग परेशान हो गए क्योंकि आपको पता नहीं था जो भी है लेकिन आज से दोबारा ऐसा गलती ना हो जाए हरि नाम हरि कीर्तन करे हरि कथा में लगन है तो उसको बिल्कुल उसका पास मत जाना क्यों प्रभु अहम अन्न नेनाम न वैष्णवानम हम वैष्णवों का मालिक नहीं है हम अन्नों जो तो तमाम दुनिया का जितना जीवात्मा है सबका मालिक है लेकिन जो वैष्णव हो गया उसका मालिक हम नहीं हैं अभी प्रश्नों उठता है महाराज औजामिल ने इतना पाप किया और अंतिम में नाम आभास नाम अपराध नामाभास अशुद्ध नाम ये तीन ध्यान से सुनो थोड़ा बहुत बताएंगे हम नामाभास नामा नाम अपराध अशुद्ध नाम नाम अपराध किसको बोलता है और नामाभास किसको बोलता है जैसे हम उदाहरण दे चैतन्य चौथा मित्व तो के उदाहरण देने से और अच्छा है क्योंकि हमारा भगवत चर्चा चौतन्य महाप्रभ को सामने रख चर्चा चैतन्य चरता में तो का रशनी जो सिद्धांत का विचार है उसी के ऊपर आधारित है हमारा विचार और भी गहरा विचार होता था लेकिन स्थिति हुआ नहीं अब क्या कह रहे ठाकुर जी तो चैतन्य महाप्रभ का साथ हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर का चर्चा चल रहा था इच्छा करके जगत में हरिनाम का महिमा को प्रकाश करने के लिए हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभ पूछा हरिदास अब बताओ ये सब जो जवन है जवन लोगों का कैसे उनका मंगल होगा लोगों का मंगल तो हम देखता नहीं कैसे क्या होगा पर प्रभु तुम चिंता मत करो आप क्यों मतलब वो तो नामावास तो करता ही है मतलब कैसे नामावास बोलते देखो बात ये है वो जब हराम बोल के ऐसे करते हैं हराम तो बोलते हैं हराम बोलने का साथ हा है अश्लेष बाचो जो बड़ा प्रेम का साथ अभी बोलता है हमारा भक्त लो ओ भी बीना जाने कह दिया हाराम हाराम कहने से राम तो नहीं बोला लेकिन फिर भी राम तो आया नाम राम आ गया ये जो राम उसका उच्चारण हुआ बीना समझे ही राम नाम कर दिए तो इसके साथ साथ क्या हुआ उसका नाम आभाष हुआ हरिदास तुम चिंता मत करो ये नामाभास के द्वारा इसका जारी इतना सारे उसका जाए पाप किया हुआ सब जल जाएगा हरिदास ने उदाहरण दिया एक जगह वो रघुना वो रघुनाथ दास गोस्वाई का जो पिताजी है हिरण्य गोवर्धन इसके सभा में सब तो गांव में सब तो गांव एक ये आपका बंडिल का सामने बंडिल बोल के जेंशन है इसका थोड़ा आगे वर्धवान के ओर जाओ तो पहले ही पड़ता है सप्तक तो गांव का पूरा जमींदार था वो हमारा ये रघुनाथ दास जी का पिताजी और जेठा चाचा ताया जी जो भी हैं हिरण्य गोवर्धन इस सभा में हरिदास ठाकुर गए थे वहाँ हरिनाम का महिमा का चर्चा हुआ था तब बताए थे हरिदास ठाकुर ने बोले देखो नामाभास कैसा है बोले बेकार का बात करते हो इतना जन्म का पाप क्या है अब हरिनाम का आवास होने से चला जाएगा बोले विश्वास करो तमाम तमाम शास्त्रों का विचार आपको रख देंगे विश्वास करो हरिनाम का ऐसा ही प्रभाव वो कैसे हो सकता जब तर्क उठाया हरिदास ठाकुर ने सुंदर उदाहरण दिया आपका समझ में आया तो एकदम बिल्कुल साफा वो कैसे बोले देखो रात का समय में जब जंगल में, रात का समय है ना गांव में सुंदरवन इलाका आदि जाओ रात में शेर भी आ जाता है ये नदी को पार करके अब हरिदास ठाकुर बोले देखो जब रात का समय है सारे जंतु जानवर जितना है जो खाने वाला सब निकल जाते हैं निकल के घूमते हैं अब उनको पता है हम लोग मायापुर में भी देखो मायापुर में जाके एक रात रहोगे तो डर जाओगे यहां सोए हुआ हुए इस सियाल चिल्लाता हुआ हुआ करके वो गिदर एक टीम चलता है उसका हैं, एक भक्त एक बरिंदा में आनंद कर रहा था हमारा ये गुरु भाई बोले सिया लाया हम अन्नी कर रहे चार बांधता ना हम हेट किया वो जाता नहीं वो दस हमारा हमको अटैक करके हमको खा लेगा तब हम उठा अन्नी छोड़ के देखो अन्निक कर रहा है बंदा में और दस आ गया उसको खा लेगा तो उन्होंने देखा तो जाता नहीं डरता नहीं और फिर उठा वो बहुत आदमी कैसे खा लेते नहीं हाटी का सामने एक बच्चा को खा लिया पूरा एकदम अच्छा को भेजा था पापा बोल जा इसको लेके पत्थर ले के घर चले या और बीच में बच्चा है बस दिन का टाइम वो भी खाली ह जो भी है ये जो विशेष करके रात का समय में जितना सा जंगली जानवर निकालते हैं जब सुबह होने का टाइम अरुणोदय होते हैं सब वो लोग क्या करते हैं भग जाता है जब अरुणोदय अर्थात सूरज उठने का टाइम हो गया उसको फिर उसको घोड़ी देखने का दरकार नहीं है उसको पता है उसका इतना सेंसिटिव उसका ब्रेज देखो मुर्गी है ना मुर्गा मुर्गी वो ठीक चार बजे ठीक चिल्लाएगा ककोकों उसको कहीं घर नहीं है <laughs> ऐसा सेंसिटिव है ऐसा ही है जो भी है वो देखो इधर जब सुबह होने का टाइम हुए सूरज उदय का तब जल्दी भाग जाते जंतु जाना और कौन जाने कौन आ जाए पकड़ ले तो हरिदास ठाकुर ने उदान दिया देखो ये आपका हृदय में हरिनाम का आभास अगर आ जाए हरिनाम उदय हुआ नहीं क्योंकि हरिनाम आपका सब हरिम का संबंध हुआ नहीं लेकिन ये हरिनाम का जो आभास हुआ इसके साथ साथ ही हरिनाम जो राम ऐसा भी उच्चारण हुआ तो साथ साथ आपका करोड़ों जन्म का पाप भूल जाए समझा मेरा बात हरिदास ठाकुर ऐसा उदाहरण दिया नामाभास क्या है एक विचार सुन लो सिद्धांत हो जब आपका साथ गुरु वैष्णव का संबंध नहीं हुआ है गुरु वैष्णव का संबंध अभी नहीं हुआ आप हरिमाम का साथ कुछ जानते नहीं हो क्या है इसी अवस्था में किसी भी हालत में किसी को देख रहे थे हरि बोल उन्होंने बोले हरि बोल ऐसा कर दिया कर दिया किसी ने तो इसके द्वारा उसका क्या नामाभास हो गया इस नामाभास के द्वारा आपका जितना सारे तमाम पाप है सारे उसको जल के खा खो जाएगा अनामापराध क्या है नामापराध कब होगा जब आपका साथ गुरु वैष्णव का संबंध हुआ गुरु वैष्णव का आश्रय हुआ आपका आप, आपको बता दिया देख हरिनाम ऐसा होता है हरिनाम का ऐसा ताकत है हरिनाम के द्वारा भगवान गोदी में आके बैठ जाएगा बहुत सारे उदाहरण हैं एक उदाहरण नहीं है एक उदाहरण नहीं है बहुत सारे उदाहरण है हरिमाम के द्वारा ठाकुर जी आ जाएगा सामने और कोई साधन का दरकार है नहीं लेकिन अभी इस अवस्था में करते चलो बाद में देखोगे नाम साधन ही अंदर साफ भजन छुपा हुआ है नाम भजन के अंदर सारे भजन छुपा हुआ है नाम के द्वारा ठाकुर जी को खिलाओगे नाम के द्वारा सब सेवा साफ बिंदा स्थान हो जाएगा लेकिन अभी नहीं हो पाएगा तो एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर चाहिए भजन का जो एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर तो नाम अपराध नाम अपराध क्या है जब आपका साथ संबंध हो गया गुरु वैष्णव का आप जानते हो हरिनाम ऐसा चीज है फिर उसका बाद भी आप क्या करते हो नाम को सहारा लेकर उल्टा सीधा कर रहे हो आपका संबंध हो गया फिर नाम का समय में दूसरा चिंतन कर रहे हो दूसरा फायदा लेने के लिए कर रहे हो तो उसी में क्या हो जाएगा नाम का अपराध इसीलिए संतो गो सिंह महाराज तो हरिकथा का टाइम में हरिनाम करने नहीं देते संतो गो इतना चिल्लाते थे एक महाराज को भी डाँटा था वो इंटरनेशनल पुचारक पुछार बन, बना था वो महाराज बाद में उसके इतना डाटा हमारा गुरुजी जी का आविर्भाव थी में आए और बैठ के माला कर रहे थे और संत महाराज हरिकथा का, का इतना फटकार दिया उन्हों तो एकदम जल्दी माला को अंदर कर दे भले हरिकथा का टाइम में हरिकथा सुनना हरिकथा सुनते सुनते जब हरिनाम करने का समय हरिनाम करोगे हरिनाम करने का टाइम में हरिनाम चिंतन करोगे अभी हरिकथा सुनो हरिनाम में मन लग जाएगा कभी विचार है अब कई कई बोलते हैं हरिनाम और हरिकथा तो एक ही है उसमें करे तो क्या इसमें लड़ाई का दरकार नहीं सिद्धांत तो एक का है एक ही है जो भी है तो ये जो नाम अपराध है इसके द्वारा आपका वैभव वृद्धि होगा नाम के द्वारा आपका जड़ सुविधा मिलेगा आपको और भी ज़्यादा बॉन्डेज हो जाएगा हाँ नाम अपराध करते रहो हरी गुरु वैष्णव का आश्रय लिए हो तिलक माला सब चल रहा है सोसाइटी का जोड़ा हुआ है सब कुछ कीर्तन विचल सब लेकिन गुरु वैष्णव के लिए कुछ प्यार नहीं है कुछ नहीं है कुछ भी और फिर नाम अपराध करो उसमें क्या होगा धीरे धीरे आप देखोगे आपका घेर लेगा संसार और ज़्यादा घेर लेगा आपको निकालने नहीं देंगे देश को नाम अपराध शुद्ध नाम क्या होता है सारे नामाभास नाम अपराध का इसका ऊपर है शुद्ध नाम क्या है जब नाम करो उस नाम का स्वाद स्वयं हरि विराजमान है समझा मेरा बात समझा नहीं जब श्रील भक्तिपूर्णोत्प्रिय महाराज जी कह रहे हैं हा बृंदावन तो इसका साथ साथ वृंदावन स्वयं उपस्थित है इसका कहने का साथ साथ इसका हृदय में वृंदावन प्रकुट हुए हैं समझा मेरा बात समझा नहीं मुख में वृंदावन बोला हा वृंदावन हा जमुना पुलिन उसके साथ साथ उसका हृदय में वृंदावन जमुना पुलिन प्रकट हुए हैं इसलिए मुख में जो वृंदावन बोले हैं वो झूठा नहीं है वृंदावन अपराखित है चिन्मय है प्रेजेंट है उस शब्द ब्रह्म मुख से निकला वृंदावन और शब्द ब्रह्म हो गया जब माधविंदु पूरी बात बोले हा कृष्ण गोविंद बोल के जब चिल्लाते हैं ओ दीन दयादनाथ ओ वही दीन नाथ वही मथुरा नाथ कदाबल कश्य हृदय तदलोक तो कातरम बोल के माधवेन्द्रपुरीपाद जी अंतिम जाने के समय में चिल्ला चिल्लाते हैं मथुरा नाथ बोल जब चिल्लाते हैं तो इसमें आप अगर माधविंद्रपुरीपाद जी का पास सपोस खड़ा है अगर हम बोले जो माता बंदपुरी पास जो जो चिल्लाता है मथुरा नाथ साख्त कृष्ण उपस्थित है बोले कहाँ है महाराज हम तो देखते नहीं आपको तो अनुभव नहीं होगा क्योंकि आप जिस स्थिति में हैं उसमें हरि नाम और हरि जो स्वयं एक ही है ये आपको अनुभव ही नहीं है मेरा बात समझा नहीं हरि नाम और हरि आइडेंटिका समझा मेरा बात हरि नाम और हरी आइडेंटिकल एक नाम के द्वारा ही नाम से नाम का अंदर ही हरी सक्षात है ऐसा नहीं आपका जैसे आप इधर बैठे हुए हो घर में किसी व्यक्ति आपका नाम लेके बुलाए तो आप रिस्पॉन्स दे सकते हो क्या घर में बुलाता है तो आपका कानों में आएगा नहीं क्योंकि आपका नाम और आप जो शरीर है ये दोनों अलग है ये आपका पिता मोता बुजुर्गो ने दिया है जब तक आप जियोगे ये नाम यूजफुल है फॉर यू लेकिन जब मर जाओगे ये मुर्दा जो है आपका नाम को लेके नहीं जा सकता नाम अलग है लेकिन भगवान का नाम भगवान का पार्षद भगवान का धाम जो कुछ भी है इनका साथ आइडेंटिकल समझा मेरा बात एक बद्वजीव अगर बोले हाँ नवद्वीप धाम उसमें हम हाँ नवद्वीप जाएंगे जावजीप हाँ जा तो जा लेकिन वो जो नवद्वीप उच्चारण किए इसका साथ साथ नवद्वीप का भावना चिन्मय भावना उसका अंदर में प्रकटित नहीं है समझा मेरा बात इसलिए उसका अंदर में जड़ ये नवद्वीप जो शब्द निकाला ये जड़ शब्द निकाला लेकिन वही नवद्वीप शब्दों को अगर भक्तिपूर्ण पूरी महाराज बोले शिलाभक्ति वाल पृथुशी महाराज बोले तो वो नवदीप धाम की जय जिसके साथ था नवदीप उपस्थित हुए क्योंकि देखे हो आप लोग तो बहुत बार गुरुजी का आप आपका गुरुजी आए देखे हो लेकिन अनुभव नहीं हुआ आपका जब जयकारा लगाते हैं महाराज जी देखे हो कभी आंखें मुदकर कैसे कैसे जय लगा हर जी जै, जितना जितना जय देंगे सब जय का साथ उसी विग्रोह का साथ पहुँच जाते हैं ऐसा नहीं कि नाटक बजी जयमु महाराज की जय जय शिल भक्ति महाराज की जय जय दिया उनका जय ऐसा नहीं है जय शिल तिलप उशिलप भक्ति कुमु संत गोशी महाराज की जय बोलने का साथ साथ उपस्थित है संतो महाराज के पास पहुंच गया समझा मेरा बात ये अनुभव करो तब तो मैं ये सब कहना बेकार हो जाएगा नहीं जो लोग देखे हैं वो साक्षी हैं श्री शिलाभक्ति तुरंत महाराज अंतिम समय में जब पचासी साल की उम्र भी है तब भी चलते थे शिलाभक्तिपुर तुर्गो सिंह महाराज के अकेला नहीं चलते थे और वो भी बोलते थे आपको जाना पड़ेगा और तबीयत भी अच्छा था अंतिम समय तक ये महापुरुष का कोई तबियत खराब हमने देखा नहीं अंतिम समय तक जब से पैदा हुए तब से जाने का टाइम तक जाने का जो समय है कुछ दिन वो एक महीना वो असुस्थ लीला के एक दो महीना कभी भी कोई डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं कोई तबीयत खराब ही नहीं हुआ ऐसा हेल्थ है डॉक्टर ने 100 साल का उम्र में बताए महाराज हार्ट देख के महाराज आपका हार्ट लगता है एक 12 साल का जो लड़का है उसका मापिक बारह साल का लड़का उसका मापी मापिक आपका हार्ट का कंडीशन है नाउ थिंक ऑफ इट आपको प्रमाण दिखा देंगे आपको प्रमाण देगा आपका विश्वास है तो नई विश्वास है तो हमारे पास आओ मत हमने नहीं टाल देते हैं जाओ भाग हमारा पास तो सब भगा देते हैं हम भीड़ भड़ाकर नहीं चाहते तो दो एक चुने हुए आए तो ठीक है प्रमाण देखा देंगे किसी का हार्ट ब्लॉकेज है पूरा 100 भाग विश्वास के साथ हमारा पास बैठ के और रास पंचाध्याम पाठ करेंगे बस आपको समझने का दरकार नहीं सिर्फ हम पाठ करते चलेंगे आपका हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा विश्वास नहीं है आपका देखो विश्वास नहीं होता डॉक्टर लोग कमाल हो गया पागल हो गया पागल हो गया बोले एक जगह कथा में कथा बोलने के वृंदावन से एक साधु का टिम गया उसी टाइम में जब कथा चल रहा था अंदर में रोना शुरू हो गया क्या बात है बाद में संत लोगों को पता चला वो बहू बताए महाराज क्या बताया आप लोग वृंदावन से आए हो हमारा बदनामी हो जाएगा बोलेगा वृंदावन का साधु ऐसा है क्या महिमा है आ, आये वो कथा शुरू हुआ हमारा डिवर का हार्ट अटैक हो गया वो भी ऐसा है उसको बाँचने का लाइक नहीं है हॉस्पिटल में लेके गया तो संतों लोगों का बड़ा लगा अरे हमारा तो बदनामी हो जाएगा गुरुवर्ग का गुरुवर्ग को बदनाम हो जाएगा चलो ठीक है हॉस्पिटल में वो है डॉक्टर ने बोला ये हार्ट बढ़ गए काट नहीं पड़ेगा इधर से संतो लोग बैठ गए रात का टाइम में तो विकल्प से हरी कथा है भागवत प्रवोचन पूरा शुरू कर दिया पंचायत पंचाध्याय बैठ के एकदम उसका नाम लेकर उसका गोत्र और नाम लेकर ऐसा करना शुरू कर दिया और वो जो जब बीमारी है वो उठ के बैठ गया अब बोला हमको छोड़ दो रखो क्या पागल हो क्या आपका ऑपरेशन का पूरा सजेशन आया बोला हमको छोड़ दो हम ठीक है जोर जबस्ती किया उनको बाद में परीक्षा किया गया महाराज क्या कमाल की बात है उसका हार्ट बोलेग है ब्लॉकेज ऐसा ऑपरेशन जरूरी है लेकिन हाट वाइस खुल गया या बैठ के राजपंचदय राजपंचदय का शेष श्लोक जो है विक्रीत भीरद विष्णु श्रद्धांतम मनु श्रेणु मद अथ वर्णज भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाशुपहीनती अचिरे नीर हिद्रोगम आसु अपने अपि अपनी अपहीनती है ोग चला जाता है हृद्रोग को अच्छा करने के लिए भागवत जैसा कुछ नहीं है सब दुनिया छोड़ो कि भागवत करो देखो भा, बच्चा का मे रहोगे जितना भी उम्र हो कुछ भी आनंद आनंद रहेगा जो भी है हृद्रोगपही न थी अचिड़े नी धी धीर होना चाहिए अविश्वास के साथ जो भी है ये जो है अभी प्रश्न उठता है ये जो हरिनाम है ये जो अजामिल तो हरिनाम तो लिया नहीं महाराज बोला हरिनाम तो हरिनाम तो हरिनाम तो लिया नारायण बोला था आप प्रश्न उठता है तो ये तो महाराज कैसे कैसे हो गया ये टीकाकारों ने बताते हैं ये जो अजामिल का नाम जो नारायण रखा था अजामिल का लड़का का नाम छोटे लड़का का नाम ये छोटे लड़का का नाम जो नारायण रखा था उन्होंने उठते बैठते हर वक्त नारायण नारायण करते करते उनका नाम लिया था जब से बच्चा पैदा हुए उसका बाद जो नाम रखा था उनका यह नाम का अभ्यास हो गया था इसके द्वारा वो नामाभ्यास हुआ इसमें सारे उसका जो अपराध है वो जो पाप है उसका सारे मिट गया था पहला जो एक बार ना देखो बात विचार सुनो ठीक ठीक से नहीं तो समझ में नहीं आएगा अजामिल जब बच्चा का नाम नारायण रख दिया तब से तो नारायण रख ना कर रहा है अब प्रश्न उठता है वो इतना सालों से जो पाप किया था पहले बार जो नारायण बोल के बुलाया था तब ये नामाभास के द्वारा ही उसका नाम खय हो गया था बाकी जो बार बार नाम बोला था ए नारायण इधारा नारायण इधार नारा चल ए नारायण सोले ऐसा जो बोला था उसके द्वारा उसका थोड़ा इसका नाम का अभ्यास हो गया था समझा मेरा बात नाम आपराध किया ही नहीं नाम नाम पाप किया और रोज भी पापी करता है नाम भी करता है उसको पता नहीं वो इच्छा करके अगर नाम को यूज करके देखो ध्यान दियो इच्छा करके नाम को यूज करके आप बोलोगे हमने आज ऐसा ऐसा पाप किया हम थोड़ा नाम करेंगे रात को ऐसा चिंतन करोगे तो ये नाम अपराध हो जाए क्यों आप नाम को मेडिसिन बना के इसका यूज कर रहे हो लेकिन अजामिन का ऐसा नहीं था अजामिन तो लड़का को बुलाते नारा नान नारायण खा उसका यह मतलब नहीं था कि नाम के द्वारा हम जो रोज रोजाना पाप करते उसको काटे ये बुद्धि नहीं था लेकिन ऑटोमेटिक इसके द्वारा उसका जो रोजाना पाप होता था वो ऐसे ही कट जाता था नाम तो रोज ही लेते थे टीकाकारों ने बताते हैं अंतिम समय में जब जमदूत आए थे उस समय जो चिल्लाया था टीकाकारों ने बोलता उसी समय छन भर के लिए पल भर के लिए पलंग झपक उसका नारायण का सृति आ गया था टीकाकारों ने बताया समझा मेरा बात क्योंकि नामाभास के द्वारा कभी भी जमदूत आई विष्णुदूत आई नहीं सकता पक्का नाम होगा तभी आएगा माइंड इट पक्का नाम हो तभी आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो ऐसा कैसे हो गया ये सिद्धांत तो आता है ये विचार है तो टीकाकार ने बोला देखो पहले जो नारायण राम रखा था नारायण बल के बुलाया था उसका तो पहला जब बहुत पाप किया उसको कट गया अब उसको पता नहीं था ये सब नाम का महिमा वो रोजाना लड़का को बुलाते थे उसके द्वारा छोटा मोटा जो भी पाप उसका होता था वो कट जाता था लेकिन इसके नाम अपराध नहीं हुआ क्योंकि वो नाम को नाम बले पाप बुद्धि दस जो है नाम का नाम द, नाम का दस जो है उसमें नाम नामबले पापबुद्धि एक नाम को यूज करके अपना पाप को हटाएंगे इसमें पखंडी बन जाओगे आप कभी भी मत करना कभी भी नहीं करना नामबल पाप बुद्धि ये बड़ा मास्तुक तो है इसके द्वारा आप पखंडी बन जाओगे ये जो है पाती यह है अभी जो है अभी जो है वो जो नाम टीकाकारों ने बताते हैं बाकी जो नाम लिए थे ये इसका अभ्यास हो गया था नाम का अंतिम समय में जो नारायण बोल के चिल्लाया था उसमें में अनका क्या हुआ था शुद्ध नाम थोड़ा बहुत स्पर्श हुआ था बस थोड़ा बहुत पलक झपक कर प्रश्न उठता है महाराज कैसे ऐसे है ये सुंदर प्रश्न किए बोले महाराज अगर गुरुचरण आश्रय नहीं किए तो कैसे इसका हुआ आप तो बोले गुरुचरण आश्रय लिए बिना होता नहीं गुरुचरण कैसे हुआ हमारा पास अगर किसी ने प्रश्न करे बहुत आदमी प्रश्न करते हैं महाराज आप ये बताओ परीक्षित महाराज का गुरु कौन है हम बोले क्यों सुखदेव गोस्वामी जी बोले कैसे बताते हो तो हरिनाम दिखा नहीं लिया माइंडित बुद्धिमान हो तो ये सब विचार सुनो तब कभी नहीं सुने हो हम बोला तुम दीखा बोल के किसको समझते हो व्हाट डू मीन बाय दीखा वो तो घबरा गया उसको शास्त्र मालूम नहीं दीखा किसको बोलते हैं दीखा का मतलब शास्त्रों शास्त्र में, में ध्यान से सुनना दूसरा जगह बिल्कुल मन ना रहे दीखा का अर्थ क्या है दि, दिव्य ज्ञान जतो दध्या कुरिया पापोक्ष संक्षयम दिव्य ज्ञान जिसका द्वारा जिस पद्धति के द्वारा हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकटित हो जाए और अनंत जन्म का पाप धुल जाए उसका नाम ये प्रक्रिया ये जो प्रसिड्य दैट इज कॉल एक्चुअल दीक्षा न पॉइंट इज दैट जो दीक्षा हमको हमारा सदगुरु श्री भक्ति प्रमोदपुरी श्री महाराज दिए है आर्ये परीक्षित महाराज जी जो भागवत कथा सुने के एक है महाराज एक है इसका उत्तर क्या है सीरा पहुपा ने उत्तर दिए बोला देखो आप दीक्षा दीक्षा बोल के क्या समझते हो भगवान का साथ संबंध बन जाए दिखा लेने का कोई मतलब नहीं है दिखा लेने का कोई मतलब नहीं है बेकार का दिखा जिसका साथ कोई गोरु विष्णु का संबंध नहीं हुआ और रखते रहे नाम कीर्तन करके बेकार सातु का अपमान है पोपा जी ने बताए दिक्कत किसको बोलते हो अतः आपका साथ भगवान का संबंध हो जाए संबंध हो जाए संबंध होने का साथ साथ ही उसका साथ, साथ का संबंध होने का साथ साथ प्यार होगा आपका साथ आपका बीबी का स्वादी हुआ तो तब ना प्यार होगा ये तो संबंध हो जाए बच्चा का साथ संबंध ये बच्चा हमारा बच्चा है यही मैया जो है दूसरा बच्चा है उसके लिए उतना प्यार नहीं होगी होगा बोलो जमाना हाथ देखे कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बुद्धि यह हमारा बच्चा है लेकिन भागवत में बोला हुआ है जो देखो ये तुम्हारा जब बच्चा है और जंगल में जितना जानवर है वो सब पशु है इनका, क्या पार्थक्य है भागवत में बताया क्यों तुमको अगर दिव्य ज्ञान खुल जाए तुम सारे जंतु जानवर कीट पतंगो सबको का अंदर अपना भगवान को देखोगे समझा मेरा बात सब जीवों का अंदर में जब भगवत अनुभव हो तब आप देखोगे हमारा लड़का का अंदर में वही भगवान है उसी लड़का का अंदर में वही भगवान है इस जानवर का अंदर भी यही भगवान है जब उसी अवस्था हो जाए हम ये नहीं कहते कि संसार का आदमी ऐसा विचार बना ले तो उठपटांग हो जाएगा ऐसा हम बता नहीं जैसे ऐसा स्थिति हो हैं ये उपनिषद से हम लोग उदाहरण दे और देखो अभी गीता में भी सुंदर बताए जानीसा सर्वभूतानम तस्सम जागृति संयमी हैं जानीसा सर्वभूतान तस्सम जागृति संयमी जस्सम जागृति ये जो श्लोक है इसमें जानीसा सर्वभूतानम तस्सम जागृति संयमी जिसमें निशाकाल समझते हैं सर्वभूत के लिए निशा है संयमी व्यक्ति उसमें एकदम सावधान रहते हैं। निशा मतलब ये विषयों में उलझ गया इसमें उसका इसी को रात बोला गया समझा मेरा भाई जानिसा सर्वभूतानम तो जागृति संयमी जसम जागृति संयमी सा निशा पश्चो मुने विषोई लोग जिसको दिन बुद्धिमान समझते हैं हम लोग होशियार हैं उसी में साधु संत जो है वो चुपचाप रहते हैं उसमें लगन नहीं लगाते हैं समझा मेरा बात और जिसमें वो लोग चिंता नहीं करते सो जाते हैं और साधु लोग विचार करते हैं तब था ये विचार जो है बड़ा ऊंचा विचार है जो भी है यहां जो है अभी ये अजामिले जो परीक्षित महाराज जी पौपा जी ने बताते ये भागवत कथा श्रोवण करने का स्वाथ स्वाद परीक्षित महाराज का अंदर भगवान का सा संबंधो तो पहले से था ही क्योंकि वो खनन में आया और हो गया संबंध तो हो गया और पूरा उनका हृदय में क्या हुआ स्वरूप सिद्धि हो गया तो भागवत का तो सुनना और जो मंत्र देना पूरा भागवत का जो जो आपका कानों में जो गुरु जी मंत्र दिया है आ तमाम ये भागवत का जो निचोड़ है आइडेंटिकल मेरा बात समझा भागवत कथा सुनो पूरा टॉप टू बॉटम पक्का सुनना पड़ेगा ऐसा नहीं कि हमने सुने हैं और गुरुजी का गुरु कान से जो मंत्र दिए हैं बाद में जब सिद्ध अवस्था आएगा तो देखोगे दोनों सेम है जब चतुर्थ श्लोकी भागवत को आप अठौरंजा श्लोक के बराबर बोल सकते हो आज जो बोलते ओम इतिरम शब्द ब्रह्म है ना ओम ये ओम का अंदर सार ये भागवत सब एक ही समझा मेरा बात महामंत्र जो है तो इसका अंदर में अभी प्रश्न उठता है अजमिल का परीक्षित महाराज का ठीक है आपने बोला गुरु सुखदेव गोस्वामी क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के चरण में उसका 100 सौ प्रतिशत स्वर्णागत हुआ था और सबमिशन हाथ उठा के बैठे गुरु जी हमारा कोई रास्ता नहीं हम मौत आ गया हमारा और आपका चरण सहारा बचाओ आपका हुआ ऐसा हुआ नहीं तो परीक्षित महाराज का सरेंडर ठीक है और परीक्षित महाराज पर इसके महाराज सरेंडर ठीक है आत्मसमर्पण और सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु भागवत कथा बोले तो भगवान का साथ एक तो संबंध तो दूर की तो हुआ ही है पहले से संबंध बना तो क्योंकि उसका बाबा काका सब चाचा हो तो भगवान का भक्त था तो क्या यह सब गुरु नहीं था क्या ये सब तो गुरु ही था इनका मुख में भगवान का मोहिमा सुने तो क्या फजूल था क्या बाकी काम तो हो ही गया जब अंतिम में बैठे समझा मेरा बात और ऐसा भी हो सके किसी का दिखा होने का बाद भी उसका हाथ में खाना चलता नहीं हमको मारने आएगा सब चिल्ला चिल्ला के लेकिन मारने में इससे हिम्मत नहीं है दिखा लेने का बाद भी उसका हाथ में खाना संभव नहीं हमारा आप बोलेगे तुम्हारा तो दिखा हुआ है आप कैसा विचार कर रहे हो हम बोले हम प्रमाण करके दिखा देंगे उसका दिखा नहीं हुआ दिखा का बहाना हुआ ये सब हमारा विचार नहीं पोहपात जी का किसी का हिम्मत नहीं हमारा एक बाल को सीधा करें संभव नहीं जैसा तैसा रहेगा सब पोहपात के विचार है ये भी हो सके दिखा लेने का बाद भी इसी का हाथ में हमारा खाना नहीं चले अगर ये भी हो सके हरिनाम हुआ है वो निष्ठा है हरिनाम के द्वारा ऐसा हालात है उसका हाथ में खाना चलेगा समझा मेरे बात प्रभु सब प्रमाण दिए सोनोरिया ब्राह्मण का पास खाए मथुरा में जिसका खाना संभव नहीं ये सब डिपेंड करता है अनुभव के ऊपर होता है विचार अब प्रश्न होता है ये जो अजामिल इसका दिखा कहां हुआ महाराज उसका बात तो छोड़ो बहुत लंबा जोड़ा बेखा है अजामिल का दिक्खा हुआ नहीं हुआ नहीं अजमीन का दिखा हुआ नहीं जब अजामिल का बारे में लिखा हुआ है अजामिल ओ पी अगाध्याम अजामिलर मतो व्यक्ति ये भी धाम में गया भगवान का वो कैसे हुआ ये विचार सुन लो पहले अजामिल तो ऐसा करके जब जमदूत आ गए तो डर के मारे चिल्लाया नारायण बोल के और टीकाकरण बोला थोड़ा शुद्ध ने हमको स्पर्श किया जमदूत विष्णु दूत आ गए अब ये विष्णु दूत का स्वाद जो जमदूत का जो कथा चल रहा था इसी बीच में अजामिल देखते रह गए क्या हो रहा है समझा मेरा दिव्य प्रवचन ये जो दिव्य प्रवचन है ये जो नारायण जो पार्षद जो है यही तो इसका गुरु है ये जो दिव्य प्रवचन किए इसका मोहिमा जान गया इसके द्वारा भगवान का संबंध जोड़ गया तो इट वॉज अ काइंड ऑफ दिखा श्योरली इसके बाद क्या हुआ जब जमदूत ने उसको एकदम छुड़ा दिया तो जमदूत भी भग गए और विष्णु दूध भी उसको तो लेने के लिए नहीं आए थे छुड़ाने के लिए आए थे अभी उसका लेने का हाला आ, हालत नहीं पैदा हुआ तो विष्णु दूध भी चलेंगे गए जमदूत भी चलेंगे जब चले गए वो जैसे आसाम का घटना बोला अब पसीना आ गया और बोलते रह गए हाँ कहाँ हो जी कहाँ आओ नारायण कहाँ तुआ और चिल्लाया वो सुस्त होके के उठ के बैठ गया उसका तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया क्यों ये विष्णु दूध का दर्शन किया दिव्य दर्शन इसके बाद प्रवचन भी सुना ये सुनते सुनते उसका अंदर का जो कलमश है सारे खत्म हो गया अब बात यह है आजमिन, आजमिन ने उसका बात क्या किया ये सुस्त होने का बाद उसका दिव्य दिव्यज्ञान हुआ नहीं? What is the कि नहीं वट इज द एविडेंट आप बोल कि अगर बोले अजमिल आप बोलते हो दिखा हुआ क्या प्रमाण है हम बोला देखो प्रमाण अभी दे देता है अजामिल सुस्त होने का बाद जब उठ के बैठे तभी क्या किए छलांग लगा के संसार से निकल के हरिद्वार का उधर हिमालय का उधर चला गया वहां जाके भजन में बैठा उसका भगन भजन में ऐसा लगन कैसे आया अगर विष्णु दूध नहीं आता तो उसका लगन लगता तो सुना है महिमा हरी नाम का तो भगवान का नाम लटते रहे और बैठते बैठते बस उसका जब मौत आया तब तो विष्णु दूध आके दोबारा आए अभी वो तो आया था छुड़ाने के लिए अब लेने के लिए बारी नहीं था ऑर्डर नहीं था अब लेने के लिए आए तो अजामी लौपी अगाध्याम ये सिद्धांत है विष्णुदूत और जमदूत का अंदर में जो चर्चा है बड़ा सुंदर है वो कितना हम चर्चा करें आप लोगों का तो टाइम ही है नहीं कथा सुनने का बाकी सब समय है और युमराज जी महाराज अब हमारा बंगला में वो काली जी का एक भक्त है उसका साथ राम प्रसाद है अन्यथा नहीं लेना राम प्रसाद जी हम उसका बात बोलने के लिए नहीं, नहीं मजाक करने के लिए और बांग्ला में सुंदर कीर्तन के आमी सकोल काजेर पाई है समय तुम्हें भजिते पाई ने, <laughs> वो कीर्तन किया अपना माता जी को माता बोले माँ हम अपना जीवन में सुबह से शाम तक सारे काम करने का हमारा टाइम निकाल देते लेकिन तुमको भजन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है <laughs> बस यही है ठाकुर जी को वही का समय नहीं है बाकी दूसरा जितना चर्चा करे क्लाब में जाने बोले इतने था। सारे टाइम निकाल लेंगे है ना जब ऐसा हालत हो पूरा दुनिया को लात लगाओगे मतलब अपमान नहीं बोलता है उसका फीका पड़ जाए हम अपमान करने के लिए किसी को सजेशन नहीं दे आ, अंतर से जमदूत वो जो चिल्लाया नारायण बोल के को चिल्लाया हाँ जमदूत हाँ? हाँ? तो उसका उसका उसको लेने, हाँ, लेने तो से आदत नहीं हुआ वो आयु आयु अच्छा अच्छा अभी बात है राइट चीवा इसमें आयु का बात है ये जो आयु का बात है शास्त्रों का सिद्धांत हमने कितना शास्त्रो आप देखोगे महापुरुषों का दर्शन के स्वाद, दिव्य पुरुषों के दर्शन के स्वाद आपका प्राण शक्ति ज्यादा हो जाता है उसमें आयु बढ़ जाता है बहुत आदमी हमने देखे हैं उसका आयु है चालीस साल चालीस बयालीस साल अब गुरुचरण आश्रय लिए तो पूरा पक्का बता दिया चालीस साल का ऊपर हो जाएगा नहीं गुरुचरण आश्रय किया भजन करते रहे उसका आयु का रेखा चल के आसी साल का ऊपर हो गया ये जो है ना आपका प्रश्न बहुत सुंदर है उनका आयु इसलिए बढ़ गया है जो जो विष्णु दूध उनका दर्शन हुआ दर्शन करने का साथ साथ उनका क्या है उसमें प्राण शक्ति ज्यादा हो जाता है देखे नहीं है भागवत का विचार सुनो जो गोप बल तो है उसका बात सुनो अब फिर उसका बाद इनके दर्शन के द्वारा जो भी है ठाकुर जी का कीपा के द्वारा अब जो जाना ही था जमद्वार में जब नाम ले लिया थोड़ा वो स्पर्श हुआ नाम किसी भी इतना दिन से कह रहे हैं तो उस समय में टीकाकार लोग बोलते थोड़ा स्पर्श हो गया इसके द्वारा जो आए उसके द्वारा विष्णुदूत का दर्शन भी हुआ उसका प्रवचन सुनने को भी मौका मिला आपको हम गारंटी देते आपका आयु कितना है देखो आपको भागवत लेकर हम बोलते हैं आपका आयु कितना है देखो और अनर्गल कंटिन्यूअसली भागवत सुनना शुरू कर दिया, फिर आपका आयु कहाँ जाता है देख जाना तो है ही है जाओगे नहीं ऐसा हम नहीं बोलते लेकिन आयु भर जाता है जितना शास्त्रों का विचार है मेरा गुरुजी का लिखा था बचपन में मर जाएगा लेकिन गुरुजी का शुद्ध आचार आचरण और वैष्णवो का संग ये करके कहते गुरु जी साल तक दो साल का उम्र कैसे हो गया ये जितना सदाचार करोगे सदाचार जानते हो सदाचार किसको बोलता है सदाचार उसी को बोलता है जिसके द्वारा भगवत स्थिति बने रहते हैं सदाचार इन्हें ने हमें पांच बार नहा लिया महाराज ये नहीं कपड़ा को साफ करना है तो है ही है हमको भी माला देने का टाइम में किसी ने हमको ऐसा करके स्पर्श कर दिया तो हमारा उस दिन का कथा अच्छा नहीं होगा समझा मेरा बात ये सब अपमान देखे दिखाए हैं चाकदा कथा बोलते कोई भी कुछ देना है तो कुछ भी छुएगा नहीं बिल्कुल ये सब नियम है बहुत सारे चीज ये है ना वैशासन में बैठने के लिए जो पवित्रता हमको जरूरी है और ये पुजारी को मंदिर में जाने के लिए जो पवित्रता जरूरी है उससे ज्यादा प्यूरिटी हमको मेंटेन करना चाहिए मंदिर में जाने के लिए जितना शुद्धता का जरूरी है उससे कई गुना ज़्यादा शुद्धता हमारा है नहीं तो हमारा कथा निकालेगा नहीं क्योंकि हम गप्रबल नहीं बैठे उल्टा उल्टा हो जाएगा समझा मे ना स्फूर्ति होता है ठाकुर जी का तो ये जो है ये संभव है जितना सदाचार आप पालन करोगे शुद्ध आहार जितना जितना आपका जिंदगी में सतगुण का सतगुण का प्रभाव आपका जिंदगी जितना बढ़ते चले उतना ही आपका व्यासन कम होते रहेगा खाना भी हल्का हो जाएगा और शुद्ध थोड़ा बहुत और नींद भी कम हो जाएगा ये ऑटोमेटिक इट्स अ ऑटोमेटिक फैक्टर हम प्रमाण दिखाएंगे हम कभी गप नहीं बोलते मठ में प्रमाण दिखा देंगे एक एक करके हमको आप बोलो बैठो आप प्रमाण दिखा देंगे एक एक करके तो ये संभव है सदाचार के द्वारा आयु बढ़ जाता है विष्णु दूध दर, दर्शन के द्वारा तो, तो जितना पवित्र हो गया सदाचार उसका स्थापित हो गया अब विष्णु दूध तो छोड़ा विष्णु दूध तो चला गया बाद में विष्णु दूध आके रथ ला उसको लेके गया तो वो बात अलग है अब छोड़ो अब प्रश्न उठता है दो चीज ध्यान देना दो चीज ध्यान देना जो सांकेतम पारिहस्यम स्तोबम हेलोण वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरणम विदु इस सिद्धांत तो है भागवत का स्वांकेतम पारिहस्यम स्तोबम हेलोण वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरणम विदु मजाक के द्वारा ए, क्या किसी भी हालत से आप नाम ले लिया मुख से आ गया उसके द्वारा आपका पाप खय हो जाएगा समझा नहीं मैं नाम का मुहैया आपको पता नहीं है हाँ, परिया छोड़ तेरा हरी हरी बोल हरी बोल छोड़ बहुत हुआ ऐसा बोलते बोलते हरी बोल दिया बस काजी को काजी के का साथ बात करते करते महाप्रभ बोलते हैं काजी जी काजी जो, जो, जो जाते हो बोले आपने तो हरी राम कृष्ण तीन नाम बता दिया आप तो हो गया आपका आपका तो हो गया आपका मुख से निकाल गया देखो हमने जब हरि नाम कीर्तन बाना करने गया ए तो तोहरी बोल दिया आपने गदाधर दास जी का एक दर्जी था कपड़ा सिली करते हैं मुस्लिम है और हमारा शिवा जी का भी कपड़ा सिलाई दर्जी है सिली करता है उसको चैतन्य मापू अपना स्वरूप दिखाता चिंता करो उसका कपड़ा सिली करता है साठ-पाठ करता है तो उन्होंने बोला ए हरिमाम बोलो कृष्ण बोलो हरि ऐ जाओ जाओ काल बोलेगा हरिनाम ओ तो बोल दिया अभी अब हाँ बोल दिया मुख से काल बोलेगा तेरा हरि जा बोल दिया सांकेतम है हरि हरि हरि बोल के बोला संकेत जैसे गुंजीटा मंदिर में कृष्ण कृष्ण गोली सबे करे घटेर पार्थन जब गुंजिरा मंदिर मंजन उ चैतन्य महापू का पार्षद लोग ये जो कृष्ण कृष्ण घट कृष्ण कृष्ण पानी लाओ ऐसा करते बोलते बोलते हो जाता है तो सांकेतम परिहास्यम छोड़ तेरा हरिहरी हरी, हरी। बोल बहुत हुआ सांकेतम परिहासम स्तोभम हेलो नयास मजा करते फालतू कर दिया हो गया मुख से निकल गया स्तोव हेलोनो जब भी नाम निकाले उस नाम का तुम्हारा फायदा मिलेगा ही मिलेगा लेकिन एक कंडीशन आपने गुरु भगवान नाम के चरण में अपराध मत करना ये करने से होगा ये एक सिद्धांत तो हुआ दूसरा सिद्धांत तो याद कर लेना ये जोमराज जी कह रहे हैं उस सिद्धांत तो जोमराज दादोश महाजन का एक जो है उन्होंने बताते बोलचेन अनाधमसो विमुखा मुकुंदपदारबिंद मकंद्रम निकिन परमशकूलुषा गृहे निरय बत्म बधति स्म ध्यान दियो श्लोक तान असतो मुकुंद मकरंद रसाद मुकुंदपार विंद मकंदद कुलोइर असंगोइर जुष्टा गृहे निरयतमी बदान ये सिद्धांत तो याद कर लेना क्या है जुमराजी अपना पार्षदों को बताते हैं, सुनो तानो अनाध्यो वो लोगों को आनोगे मेरा साथ जो मुकुंद चरण से विमुख है भगवत चरण से विमुख है अनंत की अनंत रस वर्षा अनंत अमृत अमृत का जो वर्षा होते हैं चैतन्य महापो के चरण कमल से भगवान जी का करण को से राधा माधव जी का राधा वल्लभ जी का चरण कमल से इनसे जो परे हैं विमुख है, है। आज निष्किचन गुरु वैष्णव जो परमंश कुल इसके साथ संबंध बिल्कुल नहीं करता है वो जहाँ है उनसे उल्टा रास्ता जाते हैं निष्किंचन ही परमंश कुल ही असंग ही बिल्कुल परमंश व्यक्ति का साथ गुरु वैष्णव का साथ बिल्कुल संग नहीं करते उसका आप परसों बताया था ना वो तकदीर जल गया पपाजी ने बोला तुम्हारा तकदीर जल गया हम क्या करें तो तानो आना ध्वास तो उसको ही आनोगे जो परवंश कुल का संग नहीं करता और घर में बद्ध तृष्णा संसार बीवी बच्चा और जितना सारे पुत्र परिवार और दोस्त सब लेके अपना संसार में डुबकी लगा के संसार में रहो उसमें कोई दोस्त नहीं लेकिन बीवी को समझो हमारा भगवान का दास दासी है ये बच्चा सब हमारा कुछ नहीं है सब भगवान का दास दासी है सेवा में लगाओ नहीं तो ये संसार तुम्हारा लिए फांसी का फंदा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा तस्मा <coughs> संकीर्तन विष्णु जगत मंगलम मंग स्वाम महताव्यो कांति कनिष्कृतम तो देखो ये पापों से निष्कृति पाने का तो ये तो छोटे छोटे विचार है पाप से निष्कृति पाओगे तो अनास पा जाओगे कैसे भले ये तो संभव है भगवान विष्णु का नाम संकीर्तन जगत मंगल स्वरूप यह निश्चय करके जान जान लो तदरा महत पाप सकल वैकान्तिक निष्कृति हरिनाम के द्वारा ही संभव है सिद्धांत तो आ गया सिद्धांत तो सुन लो जगत में ऐसा कोई भी आपका विचार नहीं है जिसके द्वारा जिस पद्धति के द्वारा आपका पाप का निर्मूल हो जाए हृदय प्राश्चित्व करो प्राश्चित्व वो तो प्राश्चित्व कर लेता गंगा में नहाने के लिए और फिर जाके फिर काला बाजारी करते हैं तो उसमें क्या फायदा है तस्माद संकीर्तनम विष्णु और जगत मंगल मंग महतामोपि कौरव्य विद ही क निष्कृतम ताले ईर इसके ऊपर और प्रायश्चित्व हो नहीं सकता खूब मन लगा के हरिणाम करो विश्वास के साथ जिनके गुरु श्री भक्ति भक्तिवल्ल तथ्यु सिंह महाराज वो मूरख कैसे हमारा सामने आए और ऐसा विचार करे जिनके गुरुजी ऐसा है वो ऐसा स्थिति है इनके ऐसा ताशा कैसे हो सकता है? हमको तो हंसी लगता है जो भी है छोड़ो ये सब चर्चा और प्रचेत के बारे में सर ये बताया था लंबा चौड़ा हम बताएंगे नहीं प्रचेता वो जो प्राचीन बार ही उनका सब लड़का प्रच, प्रचेता बताया था वो लोग भजन करने के लिए गए थे समुद्र में बताया था और महाराज नारद जी बड़ा होशियार है महाराज जी बड़ा परमस है वो चाहते कि तुम तमाम दुनिया भजन करे और दशम स्कंद आएगा तो आपको हासी से एकदम खिल उठोगे उसमें नारद जी कंसों को कैसे कैसे मजा किया सब आएगा सुनो रस हैं जो भी है ये जो है नारद जी जितना सारे उनका लड़का हो रहा है उनको सबको परमंशु बना के भेज देते जंगल में भजन करने के लिए और पिता बहुत घबरा गया और अंतिम में खबर चला ये नारद जी का काम है तो गाली दिया सामने अब तुम जैसा खतरनाक बदमाश कोई नहीं है दुनिया में तुम हमारा इतना लड़का इतना कष्ट करके हमने लड़का सब लड़का को भगा देते हो जंगल में और सांप दे देते हैं तुमको एक जगह तुम नहीं रह पाग अस्थिर होके घूमोगे नारद जी बोला भाई तो साफ नहीं है तो आशीर्वाद ही है हम टकटकी लगा घूमेंगे बिना बदन करके नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम और नारद जी अगर ऐसा साफ नहीं मिलता तो हमारे पास आता थोड़ी नारद जी को आना पड़ेगा इधर भी उधर भी ये भी तो आशीर्वाद ही है नारद जी अगर एक जगह रहे तो होगा गुरु वैष्णव बोले हम जाएंगे नहीं तो कैसे होगा जाना पड़ेगा गुरु वैष्णव बोले जाएंगे नहीं ये होता नहीं जाना पड़ेगा तो विचार भीछा, करके जाएंगे जहां शास्त्रों का विचार है इसमें ये बोलने जाए तो उल्टा समझेगा आदमी जो भी है ऐसा करके साफ दे दिया नारद जी को और आगे यहाँ चल के क्या है ये नारद जी का प्रसंग है साफ दे दिया नारद जी प्रतिशाप नहीं दिया ना जो ठीक है साफ दे दिया तो अच्छा ही हमारा लिए यहां विचार आता है अब जो आ, आपका स्वर्ग का जो इंद्र जी महाराज इनका बारे में पहले हम बताया था याद करके देखो दो एक बार हमने बताया याद रखना चाहिए महाराज नहीं तो बड़ा मुश्किल हो दो दो बार बोलने का टाइम नहीं है ना जो ये जो हमारा नारद जी ये जो हमारा स्वर्ग का इंद्र महाराज इनका तो अहंकार आ गया फूल गया उब गया वो अहंकार में स्वर्ग का राजा है और सोची देवी साथ के साथ बैठ के एकांत में मजा दिख रहा है एक साथ सभा में बैठ के बैठ के और सब सभा चल रहा है मजा चल रहा है मजा मस्ती ले रहा है और गुरुजी आ रहा है गुरुजी को सम्मान नहीं दिया देव सभा चल रहा है नित्य कर्तन आदि सब चल रहा है तो गुरुजी देखे इसका तो अहंकार हो गया तो गुरुजी चल गया गुरुजी जो चले गए तब तो हमारा ये जो न, ये जो इंद्र जी हैं इसका अक्ल हुआ अक्ल होने को अफसोस करने लगा अरे आज हमने तो एक बड़ा गलती कर दिया हमारा अपराध हो गया हमारा गुरुजी आए थे उसको सम्मान नहीं किए और दूर से हमने देखे तो उठना चाहिए था स्वागत करना चाहिए तो कुछ बोले नहीं गुरुजी चले गए अब हमारा गुरु हेलन हो गया गुरु को अगर हेलन हो जाए अपमान हो जाए उसके ऊपर बढ़कर गुरु वैष्णव को अपमान अगर हमसे हो जाए इससे पहले हमारा मौत हो जाए जब काल विचार बताया था वो रोहुन का स्वाद बताया था न हम इंद्रों का बज्रों से डरते नहीं ना हम बिशंके सुरराज वज्रात नार्कूलात न ना जॉम स्व नगनार को नीला समवीत पास्त संके ब्रह्म कूलाअपमान ब्रह्मकुल साधु गुरु विष्णु ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो इसको हम डरते हैं हमारा करोड़ों जन्म में भजन नहीं होगा ठाकुर जी हमको ये ना करे चाहे कुछ भी हमारा ऊपर हो जाए लेकिन हमारा अपराध ना हो और बज्रो इंद्रो का बज्रो से हम डरते नहीं हैं शंकर का सूल से डरते नहीं हम तो डर है ये इसमें जो भी है यहाँ जो इंद्र जी अभी गलती कर दिया और यहाँ आपसोस करने लगे वाचस्पतिमिवरम सुरा सूर नमस्कृतम नौ चाला सनांद पश्वन सभागतम स्वभागतम नौ चालासनाद इंद्रो आसन से उठ के खड़ा हुआ नहीं सूरा सूर नमस्कृतम सूर सब बृहस्पति जी को डवत कहते हैं वाचस्पतिम अब ऐसा हो गया जब इंद्रो का ऐसा अक्ल हुआ तो कैसा किया जाए उपाय नहीं है गुरु जी अंतोधन हो गया क्योंकि उसका तो जो पता है ना गुरु जी अंतोधन दशा में चला गया गुरुजी जब अंतोधन दशा में गए तो इंद्र और घबरा गए गुरुजी अगर रहता तो जाके पैर पकड़ने का मौका मिलता था अब जाके पैर जो भी हुआ हमको बच्चा है आपको क्षमा कर दो अब गुरुजी है ही नहीं कहाँ जला गया अब क्या होगा और तो बड़ा बड़ी मुश्किल हो गया फिर आगे चलकर जब यज्ञ करने का जो सुजग आया तो किससे करा है है नहीं फिर ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्मा का उपदेश के द्वारा वो विश्वजीत का पास गए विश्वजीत त्रष्टानंदन विश्वजीत विश्वजीत बड़ा क्षमताशाली या बड़ा भजन उसका पावर है इसके पास जब गया तो उसको बड़ा स्तुति किए ते काम करो आप चलो हमारा पास चलो आप अब अपना तो मुश्किल है क्या करें जब गुरु जी का चरण में अपराध हो गया तो सारे गया बेकार हो गया उसका सारे तो, तो तौष्टानंदन का पास गए तो वहां जाके उसको मनाया ताभी जो है योग्य करने का जो समय है योग्य करने के लिए बैठे पहले तो हमने हमने बताया था मालूम है योग्य करने बैठे तो देखे छुप छुपा का अपना मातुल मामा जी का खनदान है उसको दे रहे तो उन्होंने महाराज थोड़ा बात करो दो चार बातें करके करो महाराज कोई बात ही नहीं है पूरा काट दिया तो उसमें ब्रह्मा तपाप हो गया ब्रह्मा तपाप होने के बाद क्या हुआ इंद्र भग गए इंद्र देखा जो आप क्या करे और इंद्र जी ने चार भाग करके ब्रह्मा तपाप को डाल दिया स्त्री जाति है पानी है वृक्ष हैं मिट्टी है इस पर चार जगह भाग करके दे दिया इन्होंने शेयर कर लिया ब्रह्मा पाप इसीलिए एकादशी का दिन कभी भी स्वस्थ को खाना नहीं है खाने से पाप उसका पर आ जाता है उस दिन कभी भी खाना नहीं भूल के भी नियम है किसी को देना भी नहीं माना हम खाए ना हम एकादशी है उसका क्या एकादशी है उसको दे दे देना भी निषेध है सिद्धांत तो सुन लो देना भी निषेध है अगर जो देगा उसका एकादशी खराब हो जाएगा अब क्या करे मतलब उसको पैसा दे देना दे जो तू इच्छा है खा या बार में यहां तक कि अपना घर में जो लेबर लगाया उसको भी चाल रोटी कुछ नहीं देना मुरी इसे आपका एकदशी खराब हो जाएगा सिद्धांत तो। अब प्रश्न उठता है विश्वरूप का मानने का बाद जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था वो तो चार टूक चार शेयर करके दे दिया इसके बाद भी जो विश्वरूप का पिताजी विश्वरूप तो मर गया विश्वरूप का पिताजी त्रष्टा बड़ा गुस्सा हुआ उन्होंने योग्य करना शुरू कर दी इंद्र हत्या इंद्र की हत्या करने के लिए इंद्रो को देना नहीं हाँ, के मो तो तो हमने सिद्धांत तो बता दिया आपका रुचि <laughs> हमने सिद्धांत तो बता दिया हमने अपना तरफ से कुछ नहीं बताया सिद्धांत तो का बहुत बताया ये है एकादशी का दिन उसको बुलाओ मत किसी को अगर बुला लिया तो बोलो हाथ जोड़ के बोलोगे अच्छा एकादशी के दिन थोड़ा बहुत आप भी फल फूल पालो खूब खिलाओ छाना पाना खूब खिलाओ ये अन्न नहीं खाए तो उसका भी सुकृति हो जाएगा भक्तोराज का साथ भक्तोराज अगर आ गया उनको हाथ जोड़ के ऐसा बोलना वो गुस्सा नहीं करेगा बहुत फल दो शरबत दो और छाना पाना जो कुछ भी चीज पीस सब दे दो लेकिन वो नहीं देना ये बोल देना उसमें गुस्सा का क्या बात है उसका भी मंगल हो जाएगा एक दिन एकादशी करके आए जिंदगी में तो करते नहीं और फिर सुबह में फल खाया रात को जाके रोटी चपाटी खा लिया और तंदूरी का रोटियां और तड़का हो गया उसका एकादशी अब क्या करें हम इसका तो हमको कुछ करना नहीं हम बैठे हैं सिद्धांत तो बता दिए आप अगर इसको मान के चलो तो अच्छा है इस भक्ति होगा जो भी है अभी विश्व रूप का ऐसा हुआ उसके बाद उसका, उसका पिता बड़ा गुस्से में आकर यज्ञ शुरू किया इंद्रोहा इंद्रो को हत्या करने के लिए ऐसा यज्ञ शुरू किया और यज्ञों से वृत्तासुर पैदा हो गया अब प्रश्न हुआ कि उनको जो यज्ञ हो रहा था यज्ञों में जो यज्ञ कर रहा था जो हवन कर रहा था और मंत्रों बोल रहा था यज्ञों में मंत्रों का थोड़ा गड़बड़ी हो गया आगे पीछे हो गया इंद्र शत्रु विवर्ध ये जो है इंद्र का शत्रु जो है ये बढ़ जाए ऐसा ना बोल के इंद्र जिसका शत्रु है वो बढ़ जाए ऐ इंद्र जिसका शत्रु ना इंद्रो ना, ये उल्टा हो गया मतलब ऐसे हैं भारती महाराज एक उदाहरण देते सुंदर एक घर से एक एक चोरी करके आदमी भग रहा है और इनका पहलदार है गेट में उनको मालिक जो है उसका स्टैमरिंग है उसको बातें करने ब, ब, ब, ऐसा बोलता है उन्होंने जब बोला उन्होंने ऐसा बोला जो उसमें जो पहलदार हैं गार्डमैन है उसको माने उल्टा समझा है रो, रोको मात जाने दो ऐसा बोला उसको बोलना था रोको मत जाने दो ऐसा बोलना था हुआ मुंह में रोको मत जाने दो ऐसा बोल दिया तो मालिक के, मालिक ऐसा बोल दिया तो जब चला गया आके फटकार दिया बोले तो आपने तो बोला रोको मत जाने दो हमने जाने दिया हमने तो रोकना ही था वो भाग रहा है आपने ऊपर से बोला रोको मत जाने दो हमने जाने दिया तो उसका स्टैमरिंग था ऐसा ही है इंदो शत्र आ, जिसका शत्रु इंद्रो है जिसका शत्रु इंद्र है ना, इंद्रो बढ़ जाए समझा मेरा बात इंद्रो जिसका शत्रु है आ, इंद्रो बढ़ जाए इंद्रो का क्षमता ज्यादा हो जाए वो फीका बढ़ जाए मंत्र वो गड़बड़ी हो गया उसके होने से हवन किया तो उल्टा हो गया वृत्तासुर पैदा हुआ वृत्तासुर का इतना क्षमता है कि महाराज एक एक करके पैर चलता है जितना सारा आदमी को कुचल के चल रहा है क्योंकि उसका सर जो है वो मेघ पे टकरा रहा है इतना बड़ा दायित्व है समझा मेरा बात जब ऐसा चल रहा है तो वो देखा अब इसका साथ कैसे जय करे भाई वो तो संभव नहीं है तो बित्ता को मारने के लिए है और फिर क्या करे फिर दोची मुनि का पास जाना पड़ा पहले तो हमने बताया नहीं समय अल्पों का कारण विश्वरूप को पैर में तेल लगाया था किस लिए वो नारायण कवच बता दिया नारायण कवच के द्वारा जैसे युद्ध के त्रो में किसी ने हमको कुछ ना बिगड़ सके ऐसा करके जो बताया तो नारायण कवच तो दे दिया अब इसको तो मार डाला क्या करे नारायण कबच बड़ा कठिन है इसमें ये भी साधारण आदमी को बोलना भी नहीं है वो बोलने से बंधन हो जाए ठाकुर जी का ऐसा सेवा में नहीं लगाना चाहिए हम काल थोड़ा बहुत उच्चारण करके दिखाएंगे बड़ा अच्छा है अभी जो वृत्तासुर को मारने के लिए अभी दोदिषी मुनि को पकड़ा प्यार पकड़ा और द्वदीची मुनि उनका शरीर को दे दिए और शरीर के द्वारा जो बज्र हुआ है तब इंद्रों का साथ लड़ाई हुआ है अब बज्रों के द्वारा ही वृत्त का नाश हो सकता है ऐसे नहीं होगा बज्रो जब चलाया था तो इंद्रों का जो जो गला है थ्रोट ये बजरों ऐसा काटते करते फेंकने में ये गला को पूरा काटके फेंका एक साल समय लगा आपका हिसाब से ये पृथ्वी का जो आदमी है इनका हिसाब से एक साल पूरा टाइम लगा गला को काटते करते काटते करते ऐसा कहे तेरे बीत कैसा था अभी चिंता कर हम्म काल विचार होगा थोड़ा और आज छोड़े क्योंकि समय आपका कम है देते नहीं हो समय हम क्या करें अच्छा नार होगा नहीं जो भी है हमने पहले कौन श्लोक देके शुरू किया था याद है किसी को इसका बारे में मैजामिल का संबंध है अब कोई भी आदमी अगर भजन करना चाहे सन्यासी ब्रह्मचारी मास्क भी वेरी केयरफुल उसमें क्या है नारी भरो ना देशम दृष्ट मांगा मोहा बेशम ये तत्मांसो बसा दिव मनसी भी चिंतो बारम कभी भी रक्त मांसों का चिंतन मत करो स्त्री जाति के लिए हमारा अनुरोध है आपके चरण में इनके लिए भी अनुरोध है कोई किसी के रक्त मांस का आदमी है ये ऐसा विचार मत करो ये छोड़ के फिर भगवत कथा सुनो तो एक स्वभाग फल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा अभी गोजेंद्र का एक सुनो ओ नमो भगवती तस्मयी य तो एक तत्मक पुरुषा आदि बीजाया ओम नमो भगवते तस्मी यतो एत चिदात्मकम चीद अचिद ये जगत है सारे इन भगवान से ही आया है वो जो पुरुष है वो आदि बीज है जिनसे जिनका कोई कारण नहीं है वो एकमात्र कारण है पुरुषाय आदि बीजा परेशायो परेशायो परो ईशो पर किलेवर इनके हम ध्यान करें परेशाया भी धीम ही वनशक्ल पद के पास पवेश पतितांग पवन भ्यो वैष्णवभ्यो नमो